वंशी विभूषिकन्न नवनीरता गीतांबरादरुण बिंबलाधरोा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंद नेत्र कृष्ण पर घयते गिरी यम वंदे परमाधव अज्ञानी ज्ञानांजनशलाकुन्मीलगुव प्रातःकालीन स्तुति गाइए बहुत श्रद्धा से श्री ेश्वर अकारण करुणालय भक्त बांछा कल्पतरु तलिद्युति विनंदक पीतामरधारी श्री बालकृष्णलाल की वांगमई प्रतिमूर्ति भागवत महापुराण प्यारे प्रभु प्रेमियों गोविंद की महति कृपा माकात्यायनी के दिव्याशीवाद परमबंधनी संत स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज के परम पवित्र सानिध्याशी से यहां पधारे हुए समस्त संतों की कृपा से और आप समस्त भक्तजनों के भक्तिपूर्ण स्नेह आग्रह से गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति भागवतजी का परम पावन साप्ताहिक अनुष्ठान चल रहा है सत्यम विधा निजभृत्य भाषित च भूते स्वखिलेशात्मन अदृश्यतात्यभुतूप मुदहन स्तंभ सभाया न मृगम न मनुषम बंदनीय पूज्य संत सुखदेव जी महाराज संतों की मंडली के मध्य व्यास मंचासीन होकर भागवत कथाम का पान करा रहे पूरे समाज को और कहते नन्हे से बालक की बात रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु नशंग बनकर के पधारे कोई उन्हें शांत न कर सके तो प्रहलाद ने स्तुति स्तिक कि सत्यं विधा ब्रह्मादेसुरनयथ सिद्धा सत्व कथारत वचसा प्रवाह नाराधि तुम पुरागुण रधुनापि विप्रू किष्णुमर हतिशा में हरिग्र जाते असल में देखें तो मुझ में क्या है प्रहलाद कहते हैं। ज्ञान में प्रवेश नहीं है भक्ति का अवलंब नहीं है कर्म में प्रवृत्ति नहीं है बड़े बड़े देवता जिनको शांत करने में असमर्थ हैं उनको मैं प्रसन्न करूं ये तो मुझ में कोई शक्ति नहीं है हे हरि, आप तो भक्तों के क्लेश को हरण करने वाले हो भक्तों के क्लेश पीड़ा को हर लेते हो हरि, आपके चरणों में वंदन प्रणाम करता हूं एक बात मैंने देखी है अनुभव से जानी है विप्रा गुण गुणयुता दरविंद नाभ पादार विंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठ ब्राह्मण के अंदर बारह गुण होने चाहिए शम दम तपह स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा, प्रश्रय विद्या आत्मज्ञान अनसूया लेकिन बारह गुणों से युक्त विप्र यदि आपके चरणों का अनुरागी नहीं है तो आप उसको कदाचित उतना शीघ्र नहीं मिलते जितने स्वच्छ कुल में जन्म लेने वाले को प्राप्त हो जाते हैं कभी कभी तो आप भीलों को मिल जाते हैं और अधर्जू देखते रह जाते हैं आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूं केशव भगवान ने कहा तो ऐसा कर लो तुम कुछ मांग लो प्रहलाद बोले मांगते तो वो हैं जिन पे कुछ होता नहीं जिन्हें सब कुछ मिला है वो मांगेंगे क्या भगवान बोले मैंने तुमको दिया ही क्या है जो बोलता है सब मिल गया प्रहलाद जी बोले एक बात बताएं आप मुझे असुर के कुल में जन्म लिया है मैंने कि किम रज प्रभव के जातः सुरेकरुकंपा न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया मेरे पिता पद्म कर प्रसाद प्रहलाद जी कहते हैं असरों के खानदान में जन्म लेने वाला मैं निकृष्ट व्यक्ति और क्वा तवानु कंपा कहा आपकी विचित्र दिव्य अनुकंपा भगवान बोले मैंने अनुकंपा क्या कर दी ही खा, खा तो प्रहलाद जी कहते हैं आप सही सही बताना आपने कभी लक्ष्मी माता को गोद में बिठाके सिर पे हाथ रखा है भगवान बोले याद नहीं ऐसा कभी नहीं किया आपने कभी ब्रह्मा जी को गोद में बिठाके के थोड़ी में उंगली लगाई है अरे कभी नहीं किया ऐसा आपने कभी शंकर जी को गोद में बिठाके अपने हृदय से लगाया है भगवान बोले नहीं लगाया कभी तो प्रहलाद बोले ये तीनों ही चीज मुझे मिल गई बोलो जय श्री कृष्ण अरे महाराज न ब्राह्मणो न न पद्मकर प्रसाद जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला शंकर को नहीं मिला रमा लक्ष्मी को नहीं मिला वह वर्धस्त आपने मेरे सिर पर रख दिया कितना बड़ा सदभाग्य है कितना बड़ा पुण्यात्मा हूं मैं किन शब्दों में बताऊं आपकी महिमा के केशव और मेरी तो ये दसों दसो इंद्रिया जिहुवे कतोच्युत विकर सतिमा विप्ता शिष्णो नुदरम श्रवणम कुतश्चित घृणोनत क्वच कर्म शक्ति बहव्य सपत्न यह गेह पतिम लुनंती राम राम राम हालत खराब है ये पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया सब अपनी अपनी ओर खींचती हैं मुझे केशव भगवान बोला क्यों भाई मेरी लंबी दाढ़ी देख के बड़े बड़े दांतों को देख करके ब्रह्मा जी भाज गए शंकर बाबा भी डमरू दूर बजा रहे लक्ष्मी जी को तीन पटक लग गई डरता नहीं तू बड़े बड़े देवता डर के मेरी गोद में बैठ जाता है बार बार मेरी डाड़ी को पकड़ लेता है तुझे डर नहीं लगता क्या प्रहलाद बोले मुझे आपसे डर नहीं लगता क्योंकि आप तो नाटक करते हो क्रोध होने का अंदर से बड़े कोमल हो बड़े शीतल हो केशव मैं डरता हूं संसार के चक्र से त्रस्तोष में हम कृपना बत्सल दुस्स संसार चक्र कदनाथ ग्रसता प्रणीता यह संसार के चक्र से मुझे बहुत डर लगता है कि चलती चाकी देख के दिया कवि रोय दुई पाटन के बीच में साबुत बचान को संसार के चक्र से बहुत डर लगता है भगवान का तो कुछ मांग ले हम देना चाहते तो मैंने बताया था पहले दिन कि प्रहलाद का ऐसा ही बर दे दो कि मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा हो। यदि समय हृदय संतु भ्रणे बरम भगवान से कहते हैं कि बस आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा पैदा न हो बे ऐसा बर दे दो प्रभु ने प्रसन्न होकर हृदय से लगाया हाँ एक बात तो मैं भूल गया आपसे कहना प्रभु भगवान बोले क्या बोले यत निंदत पिता में त्वान अभिद्वांस तेज ईश्वरम मेरे पिताश्री ने आपकी बड़ी निंदा की है इसलिए मेरे पिताजी महाराज जो हैं ना उनकी दुर्गति नहीं हो यह ख्याल रखना मॉनिटर उनका दुर्गति न हो बे ये प्रयास करिएगा केशव भगवान बोले त्रि भी पिता पुतो पितृ भी सहते नघ यत साधोस्य ग्रहे जातो तो भवान भाई कुल पावन नसिंग कहते जिस कुल में तेरे जैसा बालक जन्म लेता है प्रहलाद उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ी कैसे तरती है मालूम है सात पीढ़ी तो ससुराल वालों की तर जाती हैं। उनका ध्यान रखना पड़ता है और सात पीढ़ी पिताजी के ससुराल वालों की तर जाती हैं। और सात पीढ़ी पिताजी के यानी अपने घर की तर जाती है ऐसे 21 पीढ़ियों का हिसाब किताब होता है एक बालक भी जिस कुल में प्रहलाद जैसा जन्म ले ले गोविंद प्रहलाद को बिठा के तिलक करके चले गए अब नारजी महाराज ने ये प्रसंग युदिष्ठिर जी को बताया था आप सुन रहे थे कल पर युद्धिर जी ने उनसे मानव धर्म वर्णाश्रम धर्म आदि के बारे में पूछ लिया मानव धर्म क्या है मनुष्यत्व तो क्या है प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण सारे विस्तार से वार्ताएं हुईं फिर ब्रह्मचर्य गृहस्थ अवान और सन्यास चारों आश्रमों की बृहद व्याख्या हुई और सन्यास में जो अवधूत वृत्ति है उसके बारे में और विस्तार से कहा प्रहलाद जी एक डोलते डोलते बन में गए तो एक संत को देखा बड़े रिष्ट संत थे अब संत तो महाराज संत होते वह हारे मौज फकीरान दी फकीरों की बड़ी मौज होती है माय डियर बोलो रे श्री कृष्ण है संतों की अपनी मस्ती है उसमें क्या कर सकते कोई है? अपनी मौज है महात्माओं की तो महाराज अब देखो दत्तात्रेय जी बड़े रिष्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर पड़ा है जमीन पर पड़े आकर के उन्होंने प्रणाम किया और उनसे पूछे बाबा क्या खाते हो लो कर लो बात ऐसे कोई पूछे तो नाराज नहीं हो जाएंगे क्या भोगिनाम नाम खल देहो यम पीबा भवती नान्या था प्रहलाद कहते इतना मोटा ताजा रिष्ट शरीर ये तो भोगियों का होता है बाबा आसपास में कोई गांव दिखता नहीं है शहर दिखता नहीं है चेला चेली भी इधर कोई दिख नहीं रहे आपके तो महाराज ये सब व्यवस्था कौन करता है दत्तात्रेय जी बड़े मुस्कुराए अरे चाह गई चिंता नशीब मनुआ वे परवाह जिसको कछू न चाहिए सोई शाहन शा? दत्तात्रेय जी बोले देखो ये धन जो होता है ना प्रहलाद ये दुख रूप है हा पश्यामी धनिनाम नाम क्लेशम लुब्धान अजित आत्मनाम भागवत में लिखा है प्रहलाद जी से दत्तात्रेय जी कहते कि मैंने धनियों के कष्ट को बड़ी निकटता से देखा है धनियों का कष्ट बड़ी निकटता से देखा मैंने राजतः चोरतः शत्रु स्वजनात् पशु देखो एक तो धन को कमाने में बड़े तकलीफ होती है धन कमाने में बहुत कष्ट होता है धन ज्यादा कष्ट नष्ट हो जाए तो भी कष्ट होता है और इन दोनों से ज्यादा कष्ट होता है धन की रखवाली करने में हु? कमाने में कष्ट नष्ट हो जाए तो कष्ट और रखवाली करने में ज्यादा कष्ट इसलिए मैंने वैसे गुरु तो जीवन में 24 बनाए थे दत्तात्रेय जी के 24 शिक्षा गुरु हैं पर ये दो मेरे महागुरु हैं ये दो महान गुरु हैं मधुकार महासर्पो लोके स्मिन्नऊ गुरुतमऊ ये दो जो मेरे महान गुरु हैं उसमें एक है मधुमक्खी ने मधुमक्खी से सीखा कि कितना संग्रह करती है ले कोई और ही जाता है तो काय का संग्रह करना भैया और अजगर सांप को गुरु बना के मैंने यह सीख लिया था कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलु का यू कहें सबके दाता राम अजगर किसी की नौकरी करता क्या है? अरे अपन तो संत हैं, अवधूत हैं, महात्मा हैं। मिल गया तो बहुत बढ़िया नहीं मिला तो डबल बढ़िया इसलिए कोई इच्छा नहीं रखते मन में कोई अभिलाषा नहीं रखते मन में और बहुत शांति मिली है बहुत सुख मिला है बहुत आनंद मिला है दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके श्री प्रहलाद जी चले गए त्रिपुर दहन आदि के प्रसंग का वर्णन किया जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का स्मरण करो यह बहुत जरूरी है हम लोग भगवान की याद नहीं करते ऐसा बिल्कुल नहीं है सब याद करते हैं हां भगवान का स्मरण तो सभी करते हैं लेकिन जब कष्ट आता है तो करते है, पहले तो करते ही नहीं हमारे ब्रज में दोहा सुनता था मैं बचपन से कि वो क्या कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें सुख में कर ना कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए अपन दुख में याद करते हैं भगवान की मैं शायद कथा में किसी प्रसंग में कहा था कि किसी दुख में याद करना या किसी कामना से याद करना ये दोनों ही भक्ति मतलब की भक्ति है भगवान की याद तो निष्काम भाव से करो किसी कामना से नहीं कष्ट की निवृत्ति के लिए नहीं हम लोग जो हैं, जब सुखी हो जाते हैं थोड़ा धन ऐश्वर्य बढ़ जाता है तो प्रभु का विस्मरण कर देते हैं याद नहीं करते अच्छा वो हमसे कुछ मांगते हैं क्या सोना चांदी हीरा जबहरा मोती माणिक आपसे कभी कुछ मांगा वो तो एक ही बात कहते हैं कि कभी कभी मेरी याद कर लिया करो हम वही नहीं कर पाते अब गजराज जो हाथी था ना गजेंद्र उसकी कई पत्नियां थीं और बहुत बच्चे थे बड़ा अरिष्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर त्रिकूट पर्वत की कंदरा में रहता था पत्नी बच्चों के साथ में बास करता था और जब झूमता हुआ गजरा चलता ना तो छोटे छोटे सियार हैं खरगोश है हिरण है जय जयकार लगाते तो बोल देता डरना नहीं मैं जंगल का राजा हूं मुझे स्मरण करना मैं तुम्हारा कष्ट मिटा सकता हूं। अभिमान हो गया था उसके मन में एक बार अपनी पत्नी और बच्चों को ले जाकर के जब नीर पीवन है तो सिंधु के किनारे सूरदासी गाते वो सरोवर जो थी ना सिंधु जैसी लगती थी सरोवर क्या थी सागर जैसी थी बिल्कुल पत्नी बच्चों को लेकर के उसमें प्रवेश किया मल मल के नहला रहा है पत्नी को बच्चों को सबको प्रेम से है? उसी में कोई रहता था ग्रह ग्रह ने पैर पकड़ लिया तो गजराज कहता है, किसी छोटे जंतु ने मेरा पैर पकड़ा अभी उसको मालूम नहीं अपन कौन है जब मालूम चलेगा हो महाराज का पैर पकड़ लिया गलती से माफी मांगेगा माफ मा, मा, कर दूंगा बाद में ऐसा उसने सोचा पहले नहा लू अब नहाते नहाते उसको लगा कि मैं कुछ कमजोर हो रहा हूं क्योंकि ग्राह तो जल का जंतु है अब इसके रक्त का पान कर रहा है उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण उसको पान कर रहा है उसने अंदर नजर डाल के देखा तो बहुत बड़ा ग्राह पत्नियों से बोला किसी बड़े ग्राह ने पैर पकड़ लिया देवी मेरा बच्चों से कहा अरे बच्चों मैं बड़े संकट में पड़ गया हूं आप पत्नी बच्चों ने सून पकड़ के बहुत खींचा लेकिन वो तो छोड़ता ही जल जंतु है पत्नियों ने सूण हटाई मुंह फेर कर चल दी अरे धर्म पत्नी जी आप कहाँ जाती हो बोले पति आप निकलोगे नहीं तो हम यहाँ खड़ी थोड़ी रहेंगी और काम भी तो देखना है बच्चे बोले बाबूजी अब आप तो निकलोगे ही नहीं कितने दिन हो गए हम भूखे खड़े हैं यहां पे तो क्या करें खाली पानी पी के जिंदे थोड़ी नहीं रह सकते हैं। पत्नी बच्चे छोड़ करके चले गए गजराज को बड़ी ग्लानी हो इन हडवंश के पुतले वालों से मैं सहायता मांगता हूं इतनी सहायता गोविंद से मांगता तो भी कल्याण हो जाता उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई ऐसा लिखा है पर आशिर की बात कि गजराज ने जो प्रभु की स्तुति गाई ध्यान देना उसमें नाम किसी का नहीं लिया हा नारायण का नाम न विष्णु न राम न कृष्ण न दुर्गा जी न भैरव जी किसी का नाम नहीं और स्तुति पूरी गा रहा है नाम किसी देवता का नहीं और स्तुति पूरी हो रही गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत्र बोलते हैं से एवं व्यवसथ बुद्धिया सनोहृदी जजापरम जाप्यम प्रागन्मुश भगवान की बड़ी मंगलस्तुति गाई कहता है यह यत्मद निजमा क्वचि विभात क्वचितिरो अविदृदिशु वैंपते तदिक्षते आत्मूलो बं परात्पर. गजराज कहते हैं जो अपनी इच्छा से सारी सृष्टि का सृजन करते हैं पालन और लय कर देते हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं वो आकर के मेरी रक्षा करें जिसकी कृपा के बिना संसार का कोई भी कार्य सुसंपन्न नहीं हो सकता जिसकी इच्छा के बिना संसार की कोई प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती मैं प्रणाम करता हूं वो आकर के मुझे दर्शन दें और फिर कहता है कि अरूपा रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे जो निर्गुण होने पर सगुण भी है और सगुण होने पर निर्गुण भी है मैं प्रणाम करता हूं वो मेरी रक्षा करें क्षेत्र ज्ञा नमस्तुभ्यम सर्वाध्यक्षाय साक्षणे पुरुषायात्मूलाय मूल प्रकृत ये नम मैं उन क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं गीता में कृष्ण कहते हैं क्षेत्रज्ञापी माम विद्धि सर्व क्षेत्र मैं उस क्षेत्रज्ञ अविनाशी को प्रणाम करता हूं तो क्षेत्र हो गया शरीर और क्षेत्रज्ञ हो गया मेरा गोविंद अब आश्चर्य की बात तो यह है सज्जनों कि गजराज ने स्तुति तो सबकी गाई लेकिन नाम किसी का नहीं लिया देख लो अब यह है ना विचित्र बात किसी भी देवी देवता का नाम लिया नहीं भगवान सुखदेव कहते हैं आकाश में देवताओं की बड़ी भीड़ लगी है हा बड़ी भारी भीड़ लगी देवताओं की आकाश मंडल में और ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मेरा नाम लेकर के पुकारा नहीं तो मैं बचाने क्यों जाऊं सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा देव विविध लिंग भिदाभिमाना सब देवताओं के मन में अभिमान है हमारा नाम नहीं लिया तो हम क्यों ब्रह्मा बोले पूरा नाम याद नहीं था तो चार मुंह वाला आके रक्षा कर दे इतना बोलता मैं तो तो ही बचा लेता माता जी बोली सचियां जोतां वाली माता तेरी सदाई जय बोला ने ऊंचे छत्र वाली कहानी नहीं पहाड़ा वाली कहानी बोले भोलेनाथ तो ने कहा पूरा नहीं था नाम याद तो इतना ही बोल देता सिर्फ इतना कह देता त्रिनेत्र आ जाए त्रिशूलधारी आ जाए अरे कुछ भी याद नहीं था तो बोल बम कह देता आहा। वो कांवड़ के वाले आते हैं ना? महाराज हरिद्वार से जो कांवड़ ले लेके आते हैं अपने अपने गांवों के लिए बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, बोल बम। पूरा रोड को घेर लेते हैं क्या मजाल कोई निकल जाए हॉरन दो तो सुनते ही नहीं जगह जगह पर कैंप लगे रहते हैं उनकी सब निशुल्क व्यवस्था होती है भोजन फ्री नाश्ता फ्री सुल्फा फ्री बोलो जय श्री कृष्ण हा हा बोल बम इतना ही तो करना है ऐसा श्रावण का महीना और ऐसी शिव चतुर्दशी रोज आवे तो ही अच्छा भोलेनाथ कहते हैं कुछ भी तो नहीं कहा तो मैं बचाने क्यों जाऊं अरे ब्रह्म योग विविध लिंग अभिदाभिमाना सबको अभिमान है अपना नाम नहीं लिया पर मालूम है मेरे गोविंद ने क्या सोचा बोले भैया किसी का जो नाम नहीं वो अपना ही नाम है अब मैं भी बचाने न गया तो ये तो डूब के मर ही जाएगा ना बिचारा संतजन कहते हैं कि गोविंद जब गरुड़ पर बैठने को चले तो प्रभु ने गरुड़ के चेहरे को देखा कि उसको भी अभिमान हो गया ये बहुत गलत बात है अब बेचारे जो गरुड़ी है ना उनको भी दंभ आ गया बोले <laughs> मेरा मेरे भगवान का भी काम नहीं चलता त्रोकीनाथ को लेकर उड़ता हूं मुझ में है, तभी तो उड़ता हूं। देखो न, कहीं भी जल्दी जाना होता है तो मेरे कंधे पे उठ के चलते हमें हम शक्ति है तभी कन्हैया बोले हो गया काम अरे गजराज को बाद में बचाएंगे पहले इसको बचाए यह तो अभिमान रूपी ग्राह ने पकड़ लिया कहते हैं उसकी पीठ पर प्रभु ने उंगली रख दी बोले उड़ो तब तो बोले पूरे बैठ जाओ ना साथ फिर उड़ जाऊंगा बोले नहीं आज तो तुम मेरी उंगली को ही उड़ाओ अब पंख फड़ लगे श्रीमान गरुड़ जी लेकिन तिल भर भी प्रभु की उंगली को उठा ना सके गोविंद मुस्कुरा के बोले अभिमान करता है मैं त्रुड़की नाथ को लेके उड़ता हूँ अरे क्या सामर्थ्य तुम्हारी जो तुम मुझे लेकर के उड़ो मैं ही अपने दोनों चरणों में तुम्हे बांधकर तुम्हें ही लेके उड़ता हूं मैं गरुड़ी का भी मान मिट गया फिर गरुड़ जी बोले अब बैठ जाइए तब भगवान विराजे। लेकिन गजराज भी पक्का है देखो किसी का नाम लिया ही नहीं न देवियों का नाम न देवाओं का नाम किसी का नाम लेता ही नहीं है लेकिन भगवान जब गरुड़ासीन होकर के आ गए आहा, तो श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं गृहीता दृष्ट गुत्त्मति हरि खो पक्रम उत्प्युज गिरी नारायण अखिल गुर भगवन नमस्ते अब तक नाम लिया नहीं और जब गोविंद को आते देख लिया तो उसने तुरंत कमल का फूल तोड़कर अपने सून में लेकर के प्रभु की ओर चढ़ाया उत्पके साम मुझे और तब बोला नारायण मैं आपको प्रणाम करता हूं नमस्कार करता हूं जब तक देखा नहीं तब तक नाम नहीं लिया इतना पक्का भगत है प्रभु ने ग्रह के सू गजराज की सून पकड़ के खींचा तो ग्रह भी आगे आ गया और अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से प्रभु ने ग्राह के सिर को धर से अलग कर दिया ऐसा लिखा है अब देखो यहां और चमत्कार हो गया जी ग्राह सब रूप धिक मुक्तो देवल सापे नुहर गंधर्व सप्तम यह ग्राह जो था न देवल मुनि के सांप से एक हुहु नाम का गंधर्व ही ग्रह बन गया था हा मैं आपको थोड़ा सा इसकी भूमिका बता दूं, जैसे अपने नाटकों में एक दो आदमी हंसाने वाले होते हैं न? उनका काम होता है हसाना है ना? रासलीला में मन सुखा धन सुखा होते हैं रामलीला में भी होते हैं, नाटकों में जोकर होते हैं, होते बड़े अच्छे वो पर वो बात ऐसी कहेंगे कि आपको हंसी आ जा ऐसे ही देवताओं की मंडली में दो गंधर्व है हंसाने वाले और दोनों ही खास भाई हैं, विदूषक हैं, एक का नाम है हाहा और दूसरे का नाम है हु और हु दो हैं, है हाँ। अब देखो ये हु नाम का जो गंधर्व था नदी के किनारे बैठा था उस नदी में संत देवल मुनि नहाने आए आपने देखा होगा जब संत लोग नदी स्नान करते हम्म तो फिर कई लोग उसमें खड़े होके सूर्याघ देते हैं माला जपते हैं नदी में खड़े होकर जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है ऐसा बोलते हैं संत जन तो देवल बोल मुनि अपनी माला जप रहे थे हु गंधर्व ने दूर से देखा बोले दुनिया को तो हंसाता हूं आज बाबा को ही हंसाना चाहिए ऐसा डरा दूं कि बाबा भी याद करे और जो कर मतलब जो कर? तो उसने क्या किया जल में डुबकी लगाई और नीचे नीचे आकर के बाबा का पैर पकड़ लिया सो देवल मुनि की तो माला वाला सब छूट गई बेचारे घबराई कौन आया उछल गए महात्मा जी ध्यान भंग हो गया बोला क्यों शर्म नहीं आती मैं माला जप प्राप्त सब छुटा दिया तुमने हैं, छुप के पैर पकड़ने का बड़ा शौक है तुम्हें सांप देता हूं तो ग्राह हो जाए ऐसी पकड़ता रहा सबको अरे महाराज ये क्या कर दिया आपने मैं तो गंधर्व हूं विनोद करना तो मेरा स्वभाव है मैं तो सबकी आलस्यता और सब लोगों की उदासी को मिटाता हूं दे बलबुल गड़बड़ हो गई भैया कहना था सो हमने तो कह दिया पर एक काम करो तुम गन, तुम बनोगे ग्राह लेकिन गोविंद के सुदर्शन चक्र का स्पर्श होते ही तुम्हें उस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी तो सुखदेव स्वामी याद दिला रहे सव परमाशर्य ध्रक मुक्तो देवल सापे न देवल मुनि के शाप से आज ये मुक्त हो गया और गजराज को भी देखो मुक्ति मिली गजराज को ग्राह से मुक्ति मिली और ग्राह को ग्राह से मुक्ति मिली बोलो जो श्री कृष्ण भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति और उनके हाथ से मरना भी मुक्ति एक संत कहते हैं मुझे पूरी कविता याद नहीं उसकी लास्ट लाइन का आधा मुझे याद है उस आधी कविता में लिखा था कि तुमने क्या किया गज को उबारा है कि ग्राहक को उ गज को उबारा है कि ग्राह को उ गजराज का उबार दिया कि ग्राह का कल्याण कर दिया तुमने तो दोनों को ही कल्याण किया अच्छा ये कथा परीक्षित तुमको मैंने क्यों सुनाई परीक्षित बोले तो आप सुना रहे थे मैं सुनना था नहीं राजन ये कथा मैंने इसलिए सुनाई कि अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलदान सूर किशोर कृपा से सब विधि हर को हरि नाम सुनेरी मैंने निर्वर के बलराम कोई बल व्यक्ति का जब काम नहीं आता तो गोविंद को पुकारता है यदि श्रद्धा से प्रभु के नाम का उच्चारण करें तो ये नौबत ही क्यों आए अहरनिश प्रभु की याद करो अहरनिश गोविंद का स्मरण करो ये बड़ा आवश्यक है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते नाचते गाते ध्यान रखना है कि प्रभु मेरे साथ हैं रक्षस्य विश्वास हो गौत तथा हमारे गौड़ीय संप्रदाय में बड़े अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं उसमें क्रम संदर्भ सठ संदर्भ ऐसी अद्भुत भक्ति की व्याख्याएं की गई हैं। मेरे पूज्य सदगुरुदेव थे ना स्वामी श्री रामानुजाचार्य प्रभु बड़े अद्भुत विद्वान थे बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी थे वे कहते थे कि मैंने समस्त संप्रदायों के ग्रंथों को देखा है पर विशिष्ट भक्ति का प्रतिपादन करने वाले दो ही संप्रदायों में ग्रंथ मुझे मिले रामानु संप्रदाय या माप्ध गौड़ेश्वर गौड़ी संप्रदाय में ऐसी सुंदर व्याख्या है भक्ति की तो सठ संदर्भों में बड़ा अच्छा अद्भुत व्याख्यान मिलता है परमात्मा हमारे साथ में हैं और अहरनिस्व मेरी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास मन में सजाओ ऐसे विश्वास को मन में लगाओ नितांत जरूरी है अपने रहने का मकान जब घर में बनवाए ना तो सबसे सुंदर जो जगह है उसमें मंदिर बनवाओ मंदिर तो घर में होना ही चाहिए बिना मंदिर के घर तो स्मशान तुल्य माना गया है और दूसरी बात अपने घर में जो हम प्रतिमा रखते हैं ना तो शास्त्र सम्मत ये अभिमत है कि वो प्रतिमा देव मूर्ति घर में जो पूजा में रखी जाती है वो दस बारह अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए अत्यतिष्ठा दशांगुलम दस बारह अंगुल से बड़ी प्रतिमा मूर्ति रखना निषेध है अच्छा बिना प्राण प्रतिष्ठा किए स्टेचू तो कितना भी बड़ा रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता या भगवान का चित्र कितना भी बड़ा घर में रखें क्यों चित्र की तो प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं लेकिन जो प्रभु की अष्टधातु की मूर्ति या किसी भी धातु की मूर्ति जो घर में हम रखते हैं पूजा में वह मूर्ति कभी भी दस बारह अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए और उसमें तीन बातों का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कौन सी बातें हैं मूर्ति है कभी भाव मत जगाओ यह तो प्रत्यक्ष मेरे गोविंद हैं इस लाड़ से लाड़ लड़ाओ क्यों मूर्ति मानेंगे तो श्रद्धा उत्पन्न होगी कैसे बिना भगवान के भोग लगाए किसी भी पदार्थ का सेवन मत करो और वही वस्तु घर में बननी चाहिए जो भगवान का भोग लग सकती है जो पदार्थ भगवान के भोग में वर्जित है वो तो रसोई घर में आना ही नहीं चाहिए ये नियम है शास्त्र का घर में दो मंदिर होते हैं, एक मंदिर वो जिसमें गोविंद विराजमान है दूसरा मंदिर वो जिसमें गोविंद का भोग बनता है लिखा तो ये भी है कि रसोई घर में चप्पल पहन के प्रवेश नहीं करना चाहिए चप्पल सोने की भी है तो भी वर्जित है बिछा लो ठंडी लगती है तो संग मरमर लगाए महाराज लकड़ी के खाना स्पेशल रसोई के लिए बनाओ तो ठीक है बहुत ठंड लगे तो उनको पहनो पर शर्ती है कि वो बाहर नहीं आने चाहिए लिखा तो यह भी है कि खड़े होके भोजन बनाना मनाए बोलो जय श्री कृष्ण पर चलो कलयुग है इतनी छूट मिल भी जाए तो कम से कम चप्पल पहन के तो मत बना जो चीज भगवान के भोग में वर्जित है वो प्रभु और रसोई में आना भी परजित है तामसी पदार्थ भगवान के भोग में वर्जित, वो रसोई में नहीं आना चाहिए मैं उड़ीसा में कथा कह रहा था एक कॉलेज के ग्राउंड में बहुत बाल गोपाल आए और बोले ठाकुर जी आपसे हमको दीक्षा लेनी है मैंने कहा भैया वो तो मैं ठीक है दीक्षा तो दे सकता हूं पर तीन शर्त है बोले कौन कौन सी बोले पहली शर्त तो यह है कि तुम्हें चोटी रखनी पड़ेगी क्योंकि हिंदुत्व की पहचान है चोटी रखना चोटी तो जरूरी है एक वो जमाना था जब लोग कहते थे दीवार में जिंदे चिन्ह करके मर जाना मंजूर पर चोटी नहीं कटाएंगे अभी भले आदमी अपने आप काट लेते हैं और आसर की बात यह कि भाइयों की चोटी तो गायब हो ही गई अब तो बहनों की चोटी भी छोटी हो गई ये अच्छी बात नहीं है ये अच्छा संकेत नहीं है बहनों का तो सर्वोत्तम श्रृंगाराभूषण ही केश हैं। भाइयों की चोटी गायब बहनों की चोटी छोटी ये अच्छी बात नहीं है मैंने कहा छोटी रखनी पड़ेगी मैंने कहा भैया उड़ीसा में रहते हो भगवान भरोसे चलता है तुम्हें गीता हाथ में रखे प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि जीवन में शराब और मांस का सेवन नहीं करोगे और तीसरी बात मैंने कहा तुम पेंट पहनो चाहे पतलून पहनो मुझे कोई आपत्ति नहीं पर जिस समय प्रातः मंत्र जाप करोगे पूजा करोगे तो धोती पहन कही करनी पड़ेगी ये तीन बातें मानते हो तो कलाना दीक्षा मिल जाएगी बंगाल की एक बात मुझे बहुत भांति है आप कितने ऊंचे बैरिस्टर सही कितने ऊंचे मंत्री संत्री फंत्री खंत्री कुछ भी सही आप कितने ऊंचे पद पर सही लेकिन शादी जब आप करेंगे तो धोती पहननी ही पड़ेगी बंगाल में बिना धोती पहने बर शादी नहीं कर सकता हाँ मंदिर में आप अंदर जाओगे तो धोती पहननी पड़ेगी और कितनी ऊंचे बैरिस्टर सही लेकिन शादी में जब दुल्हा बनोगे तो बिना धोती के नहीं जा सकते ये कितनी अच्छी बात है देवो भूतवा देवम यजेत देवता बनकर के देव का यजन करो जो भी धार्मिक कृत्य है धोती पहनकर करोगे तो उनका फल हंड्रेड मिलेगा जरूरी होता है तो रसोई में वही पदार्थ बनाने हैं जो प्रभु के भोग के लिए कहे गए हैं और तीसरी बात यह है कि भगवान को जो वस्तु हमने समर्पित कर दी जो भी चढ़ाया प्रभु के चरण में हमने फूल चढ़ाए माला चढ़ाई तुलसी चढ़ाई उसको भूलकर भी पैरों में नहीं गेरना चाहिए मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि यह नियम वृंदावन में नहीं लगता तीसरे नंबर वाला दिल्ली में आपने मंदिर में भगवान को माला चढ़ाई और माला पुजारी जी ने आपको वापस कर दी और आपने फिर वो माला कहीं रोड पर या नाली में डाल दी तो ये भगवान की सेवा का बहुत बड़ा अपराध है और ये सेवा अपराध नहीं करना लेकिन ब्रज में यदि ऐसा हो जाए तो यहां दोष इसलिए नहीं है कि यहां तो रज के कणकण में गोविंद वास करता है ऐसा गुरुदेव कहते थे वृंदावन में हम चल रहे हैं, फूल बरसा दिए प्रभु की माला मिली थी कदाचित वो गिर जाए भूमि पर तो इस भूमि पर उसका दोष नहीं है क्योंकि तो भूमि है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण ये भूमि कृष्णमय है यदा दुर्वास इंद्रा लोकास्त्रो नीकांशा भवस्तत्र क्रिया एक बार दुर्भा जी पधारे थे वैकुंठ में तो गोविंद ने अपने गले की प्रसादी माला संत दुर्भाषा को पहना दी अब दुर्बाशा जी ने वो माला पहनी बड़े खुश हुए बड़े फूले न समाए महाराज भगवान की माला प्रभु की प्रसादी माला मुझे पहना दी है जी वो माला पहन के स्वर्ग पधारे देवराज इंद्र ने देवराज इंद्र ने वो माला अपने गले में धारण कर ली गुरु जी ने दी है और वही माला इंद्र ने अपने हाथी को पहना दी हाथी ने माला तोड़ के पैरों में डाल दी मालूम है क्या हुआ दुर्भाषा ने साप दे दिया यदा दुर्वासस सापा। और देवराज इंद्र को दारिद्र देखना पड़ा, पड़े दैत्यों ने कब्जे में कर लिया वो तो अच्छा हुआ भगवान के चरणों में गए तो भगवान ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया बताई क्षीर सागर के मंथन का उपयोग बताया बासुकी नाग को रस्सी बनाए मंदराचल पर्वत को रई बनाया मंथन कर रहे हैं धसने लगे अंदर तो भगवान कच्छप बनकर पधारे नीचे कमथ रूप लेखन अपने पृष्ठभाग पर धारण किया ऊपर से भी रोका देवता और दैत्यों में प्रवेश किया अरे निकलना था उसमें से अमृत लोजी विष निकल गया कालकूट आधुपस्थित कालकूट भयंकर विष निकल पड़ा और दो चार दस पांच तोले नहीं दस बीस पचास हजार करोड़ से भी ज्यादा करोड़ टन से ज्यादा जैसे भारत में ब्रह्म नद ब्रह्म नदी है ना उसमें जो आता है ना भयंकर बाढ़ हजारों हेक्टेयर जमीन को प्रतिवर्ष में बर्बाद कर देती नदी ऐसे ही समुद्र में से विष की बाढ़ निकल पड़ी रोते रोते देवता प्रभु के पास में गए हमारे ब्रज के संत तो बड़ा सुंदर चुटकी लेते हैं, पर देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना की भगवान बोले देखो भाई ये जहर बहर पीना तो मेरे बस की बात है नहीं अपन को तो माखन मिश्री खाना आता है बोले महाराज त्रैलोक के दहनाथ विषात त्रिलोकी को नष्ट करने वाला विष है इससे कैसे रक्षा हो तो प्रभु ने कहा शंकर जी के पास चले जाओ और सुनो मेरा नाम नहीं लेना बोलो जय श्री कृष्ण ऐसा संत विनोद करते शिव जी से प्रार्थना की तो शिव जी के बगल में माता जी बैठी है जब स्तुति सुनी तो शंकर जी भी मुस्कुराए और पार्वती जी से बोले अहो बत भवान प्रजान पशु भई शशम क्षीरोद मथुनोदूता कालकूटा दुपस्थित ये तो कालकूट विष उपस्थित हो गया है क्या करें जानती हो देवता सर कर रहे हैं मेरा वंदन कर रहे हैं क्यों क्योंकि सब मुझे विनम्रतापूर्वक जहर देना चाहते हैं लेकिन आपकी अनुमति के बिना मैं तो विष पीने वाला हूं नहीं तो माता पार्वती ने क्या जवाब दिया मालूम है प्रभु आपके विषपान करने से त्रिलोकी के लोगों का संकट निवृत्त हो सकता है तो मैं आपको विषपान करने की अनुमति देती हूं लेकिन वहां सुखदेव स्वामी ने तुरंत सुधार कर दिया बोले पार्वती माता ने शिव जी को विषपान करने की आज्ञा दे दी आप यह न सोचे कि हम कोई कम पतिब्रता थोड़ी है हम कोई छोटी मोटी पतिव्रता ही हैं हम भी कह देंगे पतिदेव से पी जाओ पतिदेव तुम भी ये पतिदेव तो राम नाम सत्य डेढ़ मिनट में हो जाएंगे इसलिए वहां सुखदेव ने सुधार किया ध्यान से सुनना कहते हैं पार्वती जी ने शंकर जी को विष करने की आज्ञा तो दी पर क्यों दी क्योंकि प्रभाव ज्ञान मोदत माता पार्वती शंकर के प्रभाव को जानती थी इसलिए उन्होंने उनको अनुमोदन कर दिया विस्पान का प्रभाव न जानती तो क्यों कहती ततह करतली कृत्यम व्यापी हाला हलम विषम अबक्ष महादेव कृपया भूत भावना बोले नाथ ने उस पूरे विष को अंजलि में ले लिया और पान कर लिया तो समस्या यह हो गई अंदर जाए तो गोविंद बैठा है इधर तो गोविंद बैठा है उनको तो मीठा माखन खाने की आदत है और बाहर निकालूं तो सारी दुनिया जल के राख हो जाए इसलिए भोलेनाथ ने उस विष को कंठ में धारण करके रखा तो नीलकंठ हो गए सब लोग जानते अब समुद्र में से बड़े बड़े रत्न निकले पारिजात नाम का कल्प निकला उच्च रवा घोड़ा निकला ऐरावत नाम का हाथी निकला बड़े सुंदर सुंदर रत्न निकल रहे और कहते हैं अप्सराएं निकली और चंद्रमा निकला द्वितीया का बाल चंद्र बोलते हैं उसे बालेंदु वह भी समुद्र से प्र चंद्रमा को द्वज बोलते हैं ध्यान देना चंद्रमा का नाम द्विज क्यों है कि इन्होंने दो बार जन्म लिया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको द्विज कहा जाता है क्योंकि ये सब लोग दो बार जन्म लेते हैं एक बार मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं और एक बार संस्कारों से जन्म लेते हैं उपनयन संस्कार से दूसरा जन्म होता है इसलिए वो द्वज है और चंद्रमा भी द्वज है क्योंकि एक बार तो समुद्र में से प्रकट हुए और दूसरी बार माता अनुसुइया के यहां अत्रि मुनि के घर प्रकट हुए इसलिए वो दुज कहलाते बारूणी मदिरा निकला दे बोले हम लेंगे प्रभु बोले ले जाओ अब तो निकली माता लक्ष्मी तथस्विर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजियंती दिशा कांत्या विद्युत सऊदा मिनी था लक्ष्मी माता निकली सो महाराज कमाल हो गया ड़ लग गई बोले इनको तो हम लेंगे और हम लेंगे लेकिन लक्ष्मी माता ने तो केवल नारायण का वर्ण किया मेरे प्रभु का ही वर्ण किया और का कैसे कर सकते थे अमृत कलश को साथ में लेकर के भगवान धनवंतरी पधारे जब तेने सोचा लाइन लगाने के चक्कर में रहे तो लक्ष्मी जैसे न मिली ये भी मिलेगा नहीं अपन को धनवंतरी पूरे पधारे ही थे कि दैत्यों ने कलश छुड़ा लिया और चले गए देवता तो देखते रह गए मेरे गोविंद मोहिनी बनकर आए विश्व मोहिनी हाँ और दैत्यों के हाथ से अमृत कलश को लेकर देवताओं को ही पान कराया सूर्यचंद्र के बीच में सर्वानु नाम का दैत्य आ गया था अब उसने पी लिया था तो इधर भी था इधर भी था तो ये भी जीवित और ये भी जीवित राहु केतु हो गया इसका मतलब क्या है राजन कि गोविंद के चरणों में जिसका विश्वास है प्रभु चरणों में जिसकी निष्ठा है उसके हाथ से छूटी हुई वस्तु भी उसे सकुशल प्राप्त हो जाती है और प्रभु चरणों में जिसका विश्वास नहीं है वो हाथ में आए हुए पदार्थ का भी उपभोग नहीं कर पाते उपयोग नहीं कर पाते देवताओं का विश्वास था ना इसलिए हाथ से गया हुआ अमृत भी वापस मिल गया और दैत्यों को विश्वास नहीं है तो हाथ में आए हुए अमृत को भी वो पी नहीं पाए प्रभु ने देवताओं को ही दिलाया तत्र देवासुरु नामरण परम दारुणम रोध राजन स्तुमलो रोम हर्षण रोम हरसन युद्ध छुड़ गया और सब देवता विजय श्री को प्राप्त हो गए शंकर भगवान देखने आए थे मोहिनी रूप को देखते ही रह गए बड़ी सुंदर कथा है विश्व मोहिनी का चमत्कार प्रभु ने भोलेनाथ को भी दिखा दिया मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं परीक्षित कि मेरे गोविंद जैसा दरबार तो किसी का है ही नहीं एक बार इस दरबार में जो आ जाता है ना उसको भटकना नहीं पड़ता है दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं मुझे लगता है आज भी कोई गुप्त है क्या ताली में करंटे नहीं मस्ती में जाइए भाव से गाएं दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं दरबार कभी, कभी दैत कुल में भी परम भक्त जन्म लेते हैं प्रहलाद आदि और कभी कभी देव कुल में उच्च पद पर बैठकर भी लोगों की बुद्धि दैत्यो जैसी हो सकती है श्रीमद् भागवत में देवस्थान ऊंचा नहीं है देवताओं का जो पद है वो बहुत ऊंचा नहीं है भागवत के अनुसार तो देव होना बड़ी बात नहीं है भक्त होना बड़ी बात है बोलो जाय श्री कृष्ण अब राजा बली जो है ये प्रहलाद के पौत्र हैं। गुरुजी से बोले महाराज अब वो तो अमृत पान कर चुके अब क्या किया जा सकता है बोले अमृत पान करने वालों को भी परास्त तो कर ही सकते हैं मार नहीं सकते और उसके लिए तो गुरु सेवा गौ गु सेवा आदि आवश्यक है राजा बली ने बड़ी निष्ठा से गुरुदेव आचार्य के आदेश का पालन किया और धीरे धीरे अवसर देखकर शुक्राचार्य ने बोल दिया कि स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो मेरा आशीर्वाद है राजा बली ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और केवल स्वर्ग नहीं त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया तीनों लोकों के सम्राट बन गए महात्मा बलि एक बात कहूं पुत्र के जीवन में यदि कोई संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट मां को होता है मां का हृदय एकदम व्याकुल हो जाता है और देवताओं की माता आदित्य कहा जाएं, अपने पति कश्यप के चरणों में वंदन करने लगी कश्यप जी क्या हैं, देवता और दैत्य दोनों के पिताजी हैं देवता और दैत्यों की माता जी दो हैं, लेकिन पिताजी एक ही हैं। तो कभी चले जाते हैं दो चार बरस में तपस्या तो से फिर लौट के आए फिर कुशल क्षेत्र पूछ लिया कश्यप ने देखा कि अदिति आजकल चिंतित हैं देखो जिनको रोज मंदिर जाने की आदत होती है ना वो एक दिन नहीं जा पा तो उनको बड़ा टेंशन हो जाता है सन अठहत्तर में जब वृंदावन में बाढ़ आई थी ना यमुना जी के जल में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी गली गली में नौकाएं चली थीं, ज्ञान में तो हम लोग नौका से घूमने आए थे बोलो जय श्री कृष्ण हाँ इतना इतना पानी था ज्ञान में उन दिनों वृंदावन में एक छोटा सा सत्संग भवन है गिरधारी मंदिर उन दिनों गिरधारी मंदिर में, में गर्ग संगीता की एक घंटे रोज कथा कहता था जब मैं भागवत कथा से आता थोड़ा समय रहता तो वहां सुनाता कथा अब उस दिन उससे क्या हुआ वो बाढ़ बहुत आ गई ना तो दो दिन कथा नहीं हुई तो हमारे वृंदावन में बहुत माताएं जो नियमित श्रोता हैं। तीसरे दिन जब कथा में गई तो बोली लाला हमें तो ऐसा लगे कि तीन दिन से भोजन ही ना मिले खुराक नहीं मिली रोज दिन सत्संग की चाह लग जाए चस्का लग जाए एक दिन न मिले तो उनको अच्छा नहीं लगता अब जिनका नियम है कि राधा रमन देव जी की मंगला आरती किए बगैर पानी नहीं पिएंगे एक दिन मंगला नहीं मिली तो उनको अच्छा नहीं लगता गुरु मंत्र की दस माला जपनी उसके बाद ही नाश्ता होगा एक दिन नहीं जप पाए तो उनको अच्छा नहीं लगता महात्मा कश्यप ने देखा ये उदास क्यों है देवी पूजा पाठ ठीक चल रहा है ना सब काम नियम से हो रहा है ना पर उदास क्यों आप बोली भद्रम द्वजगवाम ब्रह्मन धर्मस्या जनस्य च त्रिवर्ग्य परम क्षेत्रम ग्रह इमे सब ठीक से चल रहा है पर एक बहुत कष्ट है क्या बातें मेरे पुत्र इंद्र के त्रिलोकी को बलि ने छुड़ा लिया और मेरे पुत्र जो देवता हैं बिचारे मारे मारे डोल रहे पतिदेव मैं आपसे क्या बताऊं बहुत संकट में पड़ गए हैं अच्छा बली ने कर लिया कब्जा बोले हां जी अब मैं युद्ध नहीं चाहती मैं किसी को मारना नहीं चाहती किसी को तकलीफ देना नहीं चाहती ऐसा पुत्र मेरे घर जन्म लेकर आ जावे जो देवताओं के त्रिलोकी को लाकर उन्हें शकुशल वापस दिला दे ऐसी कृपा कर दो कश्यप जी एक बार तो बड़े गंभीर हो गए बोले क दे हो त्मा प्रकृति पर कस्य के पतिपुत्राद्या मोह कई कारणम देवी कौन किसका पुत्र कौन किसकी माता प्रभु ने कैसी ममता बनाई है? है मेरे पुत्र को संकट आ गया तो मुझे कष्ट है पड़ोसी के पुत्र को संकट आ जाए तो मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं पर देवी तुम्हारी भावना में हिंसा नहीं है और किसी के प्रति ईर्ष्या भी नहीं है इसलिए मैं इतना सुंदर तुम्हें अनुष्ठान बताऊंगा जिसको पयोव्रत कहते हैं फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाह पयव्रत ये केवल बारह दिन का व्रत है पयोव्रत इसका तुम्हें पालन करना है ठीक है प्रतिपद दिन आरभ्यवत शुक्ल त्रयोदशी प्रतिपदा से त्रयोदशी शुक्ल पक्ष फाल्गुन में ये वृत्त में करना होगा माता दीति ने बड़ी निष्ठा बड़े नियम से किया यज्ञेश भगवान की पूजा बताई बड़ी सुंदर स्तुति गाई जैसा पति ने बताया विधि से किया भगवान बोले माता मैं आपके घर पुत्र बन के आऊंगा मैं सब समझ रहा हूं प्रभु आशीर्वाद आश्वस्त करके चले गए इधर देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की भगवान का देखो बहुत सीधी सीधी बात बोल देते हैं अपन क्या बोले समय बली के ऊपर हो गई है गुरु की कृपा और गुरु मेहरवान तो चेला पहलवान गुरुदेव की जिन पर कृपा हो जाए भगवान होकर भी युद्ध में मैं भी उसे परास्त तो नहीं कर सकता एकदम पक्की बात अब आप लोग मेरी शरण में आए हैं उधर आपकी मातुश्री बड़ा अनुष्ठान कर रही हैं मैंने उनको वचन भी दिया है भैया ये काम हो सकता है बोले क्या मैं स्वयं बामन बनकर के जाऊं राजा बलि से त्रिलोकी की भिक्षा लेकर तुम्हें समर्पित कर दूं इसके अलावा कोई उपाय नहीं है बोलो मंजूर है देवता बोले आपकी जैसी मर्जी महाराज ठीक है तो प्रतीक्षा करोपनाते तो श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजी प्रभु सर्वे नक्षत्राध्या चक्रुस्त जन्म दक्षिण धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना आज अच्छा एक बात और बताएं ये भादों का जो महीना है ना जी वो जरा ज्यादा ही बढ़िया हो गया है हां मेरे कन्हैया का प्राकट्य किस महीना में हुआ भादों में किशोरी जी किस महीना में पधारी भादों में बलराम जी किस महीना में पधारे भादों में राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा किस महीना में सुनाई इसलिए मेरे गोविंद बामन बनकर भी पधारे भादों में भाद्रपदमाश शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और दिन के ठीक बारह बजे एक बात और बता दें, ये भगवान जितने भी होते हैं ना हमारे यहां सब बारह बजे होते हैं। फर्क केवल इतना है, कोई दिन में बारह बजे तो कोई रात में 12 बजे पर भगवान 12 ही बजे आते ज्यादातर हां ये 12 बजे का मुहूर्त तो ज्यादा अच्छा होता है ज्योतिष तो के हिसाब से ज्योतिषी तो लोग बोलते हैं तो महाराज भगवान तो आगे 12 बजे दिन में ठीक पधारे अब माता जी देखकर के गदगद हो गईं तम बटुम बामरंग महर्षय करमाणिक प्रजापति मेरे बामन भगवान को देख के सब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई बड़े आनंदित हुए सब लोग बड़े आह्लादित हुए छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, बटुआ समूह है हमारे ब्रज में जो बहुत सुंदर बच्चा होता है ना माताएं उसको ऐसा ही बोलती है ए बहना देखो तो सही कितना सुंदर है बटुआ से मोहको हम्म ऐसा बोलती बहुत सुंदर है मोती जैसे दांत बिंबापल जैसे ओष्ठ शंख जैसी ग्रीबा बड़ी सुंदर कमल नेत्र सुंदर है बामन भगवान पर हैं टोटल बामन अंगुल के साढ़े तीन बिलांत के अब उनको देखकर के सब देवता दौड़े महाराज सपत्नी पधारे सबने पूजा करी और सबसे पहले क्या हुआ श्री बृहस्पति जी महाराज आए बृहस्पति रे ब्रह्म सूत्र मेखलाम कश्यप हो दादा ऋषि बृहस्पति जी ने बामन भगवान को पहले धारण कराया जनेऊ बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम उन्होंने जनेऊ धारण करा दिया माता ने कौपीना छादनम माता मैया बोली नंगाई खड़ाए बैठा इसको मैं कम से कम कौपिन तो पहनाऊं पहनाऊ माता ने कौपिन धारण करा दी दे छत्रम जगतपते दिशाओं ने बामन भगवान को छत्र समर्पित कर दिया और कमंडल उम बेदगर्भ कु बामन भगवान को ब्रह्मा ने कमंडल दिया और ये सी लोग हैं ना उन्होंने बामन प्रभु को भजन करने को कुशाखी कुशाखा आसन दे दिया हा अब देखो माला भी तो चाहिए तो कहते हैं अक्षमाला महाराज सरस्वती भी आत्मा देवी सरस्वती मां पधारी उन्होंने बामन भगवान को रुद्राक्षमाला दे दी अक्षमाला प्रदान कर दी हा पर भिक्षा कौन दे भिक्षा का पात्र तो खाली है तो भिक्षा माता कात्यायनी ने बामन भगवान को भिक्षा प्रदान कर दी बोले जय श्री कृष्ण साक्षा उमादादम विकास माता कात्यायनी प्रकट हुई बामन प्रभु को आशीर्वाद दिया और उनके पात्र में भिक्षा भर दी हीरे जबहारातों से पूरा पात्र भर दिया आह न्नपूर्णा देवी के रूप में आकर के मां कात्यायनी ने उनको भोजन प्रसाद की व्यवस्था करी इस प्रकार से सब हुआ और बिल्कुल आधा मिनट में आकर के पंडित जी ने पूजा करवा दी आधे से पौन मिनट भी लगे तो नहीं हो सकती बोलो जय श्री कृष्ण और मौन कराई क्योंकि वो जब मंत्र बोलते हैं तो मुझे डर लगने लग जाता है बोलो जय श्री कृष्ण इसलिए उन्होंने मौन रूप से तुरंत पूजा करा दी बामन भगवान गोपाल जी बात है और के मन में बड़ी प्रसन्नता हो गई मतवार को लाल मत मत चाल मेरो बामन भगवान राजा बलि के यहाँ जाने से पहले वो भिक्षा में जो मिला था न माताजी को आज्ञा लेकर गुरुजी को देने लग गए प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण और जैसे ही वो गुरुदेव को प्रदान करने लगे गुरुजी बोले छोटी मोटी भिक्षा से अपना काम तो नहीं चल सकता हमें प्रसन्न करना है तो राजा बली के मंडप में जाइए और त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के आइए भगवान बामन बामन भगवान राजा बली के मंडप की ओर जा रहे हैं और कहते हैं गुरुदेव आपका आशीर्वाद है तो ये कार्य जरूर पूरा होगा और वो सीधे बली के मंडप की ओर जा रहे हैं थोड़ा बिल्कुल ध्यान से सुनना बीच में थोड़ा व्यवधान आ जाने से फिर ध्यान भंग हो जाता है और आचार्य चरणों की आदत होती है वो करते हैं जरूर गड़बड़ जय श्री कृष्ण जो अपने प्रबंधु है ना वो ऐसा हो ही जाता है बामन भगवान सीधे राजा बली के मंडप की ओर जा रहे हैं और बली महाराज बड़े समाधिस्त होकर के पूजा में लगे हैं एक बात आपसे कहू जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं जिससे हमारा कभी का कोई परिचय नहीं उसको देखते हमारा मस्तिष्क यदि झुकने लग जाए तो समझना उसमें दैवी शक्ति जरूर है पक्की बात है उसमें दैवी शक्ति जरूर है और ये बामन भगवान को बली ने दूर से देखा और गुरुदेव से बोले गुरु जी मुझे ऐसे लगता है कि हमारे मंडप में साक्षात भगवान सूरज सूर्ज नाराए नारा है क्या शुक्राचार्य बोले राजन सूरज नहीं तो चंद्रमा तो कंफर्म है चंद्रमा तो है ही इतना सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखा छोटे छोटे चरण है जरा से खड़ाऊ है एक हाथ में कमंडल है बगल में कुशा का आसन है ऊपर छाता चल रहा है चार अंगुल की लंगोटी पहन रखी है मोटा जनेऊ है और माला अखंड चल रही है जय श्री कृष्ण बड़े गदगद हो गए महात्मा शुक्राचार्य और बलि महाराज ने बामन प्रभु को देखा और वे तो खड़े हो गए ते स्वागत ब्रह्म क्यों करवाते ब्रह्मीणाम तपस्पुर धरम आपका स्वागत करता हूं राजा बली ने बामन भगवान के चरणों में झुक के प्रणाम किया आपकी क्या सेवा करें बामन भगवान बड़े प्रसन्न मुझे ऐसा लगता है बड़े बड़े ब्रह्मषि लोगों की तपस्या आज आज आरज बपू लेकर के मेरे मंडप में आ गई क्योंकि अद्यन पितर तृप्ता अध्यन कुलम भवान आगत गृहान आज मेरे पितर तृप्त हो गए आज मेरा कुल पवित्र हो गया आज यज्ञ में पावन बन गया भगवान जो आप पधारे प्रभु ने सोचा बहुत प्रसन्न है बहुत खुश है हा आए तो थे को लेने मालाखंड चल रही है राजा बलि बोले मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य पूर्व जन्म के शुक्रत उदय हो गए जो आप मेरे यहां पे पधारे हैं अब आप अपने छोटे से मुख से आज्ञा कर दीजिए पहले तो ये बताइए आप आए कहां से आपका आश्रम कहां है आपका निवास स्थान कहां है आपके गुरुदेव बली बोले बोलते क्यों नहीं गुरुजी? गुरुजी बोले देख नहीं रहा अखंड जाप चल रहा है मंत्र जाप चल रहा है बीच में कैसे बोलेंगे बली की और श्रद्धा हो गई और चरणों में गुरु बोले आपके श्री मुखारविंद के दर्शन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत कुछ दे दूं लेकिन मैं आपको दू और वो आपके काम ना आवे तो क्या फायदा इसलिए मैं चाहता हूं अपने श्री मुख से आप एक बार बोलो क्या सेवा करू किंचनम गुणब्धा ममृष्ट तथा न मे उथवा विप्रकन्या कि ग्रा समृद्धास्तुन गा गजा बटोर्य था अर्त संप्रय्छ क्या सेवा करूं आपकी आपको दो चार हजार गौ दान में दे दूं? सोने का महल बना के दान में दे दूं? सुनिए आपका विवाह नहीं हुआ हो तो किसी ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करा दें? पता नहीं क्यों आपके स्वरूप के दर्शन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत कुछ दे दूं मन के सब कुछ दे दूं पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आप बोलो ना अपने छोटे से मुख से कन्हैया ने देखा हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है बहुत आनंदित हो रहा है सो माला पूरी कर ली आप बली हैं जी आपने पहचाना अच्छा पहचाना मेरे को बली बोलते जी राजन आपके पूर्वजों की स्मृति मुझे है और मैं उनका कहां तक ज्ञान कराऊं तुम्हें उनका यश त्रिलोकी में फैला हुआ है आपके पिताजी दानी आपके बाबा दानी आपके पर बाबा दानी आप भी कोई दान की बात करो तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है लेकिन बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ सकता है पड़ रहा है कि मैं आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो महत्यागी हूं एक पैसा भी कभी दान में लेता ही नहीं मैं तो और क्यों लेना जी धूप लगती है तो छाता है बैठने के लिए आसन है जलपान करने के लिए कमंडल माता जी ने दे दिया एक मैया ने माला भी दे दी एक माता श्री ने भिक्षा का पात्र भी है जनेऊ पास में है गुजर करें तो चाहिए क्या मौज करें तो है ही क्या भैया कामनाओं के स्तूप लगा दिया हमने तो एक पैसा कभी किसी से लेते ही नहीं हमारा तो नियम हाँ। है पक्का हा महात्यागी हैं किसी ने पूछा ये बंगला कौन का बोले त्यागी जी का ये जोर जोर से आवाज कहां से आ रही है बोले मौनी जी के यहां से ये बाल गोपाल कौन के डोल रहे है? बोले ब्रह्मचारी जी के माया से बन के आ गए माया माणव कम हरिम माणवक बनके आए हैं और बलि की महत्ता को प्रभु प्रकाशित करना चाहते हैं कि कितना महान पुरुष है बलि बोले देखिए आप बोलते हैं अकेला हूं इसलिए नहीं लेता तो विवाह कर ले किसी सुंदर ब्राह्मण कन्या से अपन तो विवाह भी करा देंगे भगवान बोले आप तो बहुत अच्छे हैं राजन सारी व्यवस्था हमारी करी देंगे आप आपकी बातों से ही ज्ञात होता है लेकिन विवाह के बाद में तो बहुत मुश्किलें हैं इसलिए मैं तो अकेला ही ठीक हूं अब बाल गोपाल हुए तो पढ़ाई की व्यवस्था रहने की व्यवस्था भोजन आंदी की व्यवस्था बली बोले हम सब करेंगे शिक्षा के लिए भी हिरण कश्यपु विश्वविद्यालय है आपके भोजन की आवास की कोई अव्यवस्था न होगी आप हां करो भगवान बोले नहीं एक व्यवस्था आप न कर पाएंगे मान लो विवाह हुआ दो चार बाल गोपाल हुए उनमें कभी कभार एकांत कोई मर भी जाए तो मरने के बाद में जो रोया जाता है उसकी व्यवस्था आप क्या करेंगे बलि बोले रोना तो था नहीं पड़सी महाराज अब बेटा आपका जाएगा तो मैं किराए पर रोने वाले तो नहीं बुला सकता प्रभु ने कहा प्रियस तो शास्त्र कहते हैं जिसको तुम प्रेम करते हो ना वो एक दिन तो तुमको रुलाता ही है ऐसा काम अपन करें ही क्यों जिससे रोना पड़े छाता में ठीक है हम हाँ और कमंडल जो यही हमारे लिए बहुत कुछ है अपन को नहीं चाहिए भली चरणों में गिर के बोले कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि बिना आप कुछ लिए चले गए तो लोग क्या कहेंगे इतना बड़ा ब्रह्मचारी विप्राया और तुमने कुछ भी नहीं दिया भगवान बोले देखो आज पांच गांव दोगे कल पचास की इच्छा होगी पांच सौ की इच्छा होगी हजार की इच्छा होगी ये जो तृष्णा है ना तृष्णा पेशु जायते ये बढ़ती चली जाती है इसलिए मैंने तो अपनी कामनाओं को विराम दे दिया मैं कभी किसी से कुछ मांगता नहीं हूं अब मैं आपकी तरफ जब बार बार देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ना लू तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है बली बोला बहुत कष्ट होगा मुझे बिना कुछ लिए चले गए तो इतना कष्ट मैं आपको बता नहीं सकता भगवान बोले मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं कुछ लेता हूं तो मेरा नियम बिगड़ता है और नहीं लेता हूं तो आपको कष्ट होता है मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ करूं कि आपका आपको कष्ट भी ना हो और कदाचित मेरा नियम भी ना बिगड़े क्या करें इसलिए तस्मा त्रीणी पदावे तर एकतावत सिम या वत प्रयोजन तुम केवल तीन पैर पृथ्वी हमें दान में दे दो बस ला हो गया ना तीन पैर पृथ्वी ले रहे इसलिए तुम्हें कष्ट नहीं होना चाहिए और ज्यादा नहीं ले रहे इसलिए अपना नियम भी नहीं बिगड़ना चाहिए दोनों बात होगी तीन पैर धरती हां बलि बहुत असे ब्रह्मचारी जी माफ करना तुम रहे बामन के बामन अहो ब्राह्मण दयादा वाचस्ते बद्ध सम्मता तुम बालो बालिश मती आप बच्चे हो ना अभी इसलिए आपकी मती भी बच्चों जैसी है आपको जरा भी ध्यान नहीं है त्रिलोकी के सम्राट के पास में आकर के तीन पैर धरती मांगते हैं आप ए हमारे में कहते हैं अगम बुद्धि बानिया मध्यम बुद्धि जाट तुर्क तुर्कुणा बहन चौपट पाठ मांगना भी नहीं आता त्रिलोकी के सम्राट के पास आकर तीन पैर धरती प्रभु ने मुस्कुराकर इशारे से देखा पर मानो वो ये कहना चाहते हो बड़ा त्रिलोकी का राजा बनता है तुम तीन पैर ही पूरे कर देना अभी पता चलती है भगवान का देखो हमने तो जो बोलना था सो बोल दिया आपकी श्रद्धा को देख के बोला हमने हाँ पौने तीन भी नहीं लेंगे सवा तीन भी नहीं लेंगे और एक बात तो मैं कहना भूल गया वो तीन पैर धरती जो मैं नापूंगा वो अपने पैरों से नापनी आपके पैर से नहीं बल बोले कर लो बात साढ़े तीन बुलाद के टोटल हैं आप अरे आपके तीन पैर में तो एक आसन भी बिछने वाला नहीं है भगवान बोले जो बोलना था सब बोल दिया अब जल्दी कमंडल में जल लेकर के आओ और आकर के संकल्प कर दो महाराज तीन पैर धरती का क्या संकल्प करूं बहुत शर्माती है भगवान के बिना संकल्प के तो हम लेते नहीं है संकल्प का मतलब तो पूरा रजिस्ट्रेशन ही होता है ना जी संकल्प की बात मना नहीं कर सकते हाँ गुरु जी दोनों की वार्ताएं सुनने बहुत देर से शुक्राचार्य आधा सेकेंड को बाबा ने आंख बंद करी बोले मुझे कुछ गड़बड़ लगता है आंख बंद करी तो बामन में नारायण का रूप दिखाई दे गया शुक्राचार्य तुरंत बली का हाथ पकड़कर थोड़ी दूर ले गए बोले राजन ये न बामन है न त्रिपन इनके चक्कर में बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है बलि बोले तो कौन है बोले सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्य कश्यपाद तेर जातो देवानाम देवान कार्य साधक देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए परात्पर नारायण विष्णु ही तुम्हारे घर वामन बनकर के आए हैं और मुझे बिल्कुल दर्पण में दिखाई दे रहा है तुमने तीन पैर धरती देने का संकल्प इनको कर दिया राजन तो ये दो पैरों में त्रिलोकी को नाप लेंगे और तीसरा पैर देने को तेरे पास कुछ नहीं बचेगा ये तो बहुत अच्छा हुआ संकल्प नहीं हुआ मना कर दो बिल्कुल दो टुक मना बोले मैंने देने लेने की कोई बात नहीं करी पधारो फिर कभी आना बड़ी बोले झूठ बुल जाऊ में आप मेरे कुल हैं आप मेरे कुल के आचार्य हैं और आप कहते हैं कि मैं उसे राम राम असत्य बोल जाऊं कि मैंने कोई बात देने लेने की नहीं करी ये क्या कह रहे हैं आप गुरु जी असत्य झूठ नहीं नहीं शुक्राचार्य बोले यही तो तुम समझते नहीं हो राजन बड़े ध्यान से सुनने की बात है बोल आठ जगह ऐसी होती है राजन जरूरत पड़ने पर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक बार यदि इन आठ जगहों में झूठ बोलना पड़े उसका दोष नहीं होता पर यह छूट एक बार की है कौन कौन सी जगह है तो स्त्री सुनर्म विवाह वृत्यर्थे प्राणसंकटे संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम बड़ी सुंदर बात कही बोले माताओं से किसी बात को छुपाना पड़ जाए तो पारिवारिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर एक बार असत्य बोलकर भी उनसे बात छुपानी पड़े तो दोस्त नहीं है क्यों क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा मातृ हृदय अति कोमल होता है इनके हृदय में बहुत कोमलता होती है हां आपने कोई गंभीर बात अपनी धर्म पत्नी को बताई आपने बिल्कुल गलती नहीं की वो घर की मालकिन है घर की स्वामिनी है उनको तो बताना ही चाहिए आपने धर्म पत्नी को कोई गंभीर बात बता दी तो आपने गलती नहीं की लेकिन बात बताने के बाद आपने ये निर्देश यदि दे दिया कि बड़ी गंभीर बात है किसी से कहना नहीं देवी, तो आपने ज्यादा गलती कर दी अब 24 घंटे यही सोचेंगी पति ने मना किया किसी को कहना नहीं है भगवान ये बिल्कुल किसी से कहना नहीं है भगवान मेरे मुंह से कहीं निकल नहीं जाए हे भगवान ये तो किसी को बतानी है नहीं है और वो बात जरूर बता देंगे बस मंदिर गई उदास है सहेली क्या बात है उदास लगती हो हमसे छुपा रही है नहीं कोई बात नहीं देखो अब बताने से आधी बात का वजन कम हो जाता है हाँ नहीं कोई बात नहीं देख लो तुम हमसे ही छुपाए देखो ऐसी ऐसी बातें मेरे घर में ऐसा हो गया हे भगवान मैंने तुमसे कह दिया तुम किसी से मत ना ना मेरी तो ये आदत ही नहीं है और ये तुम सत्य समझ लो कि मेरे मुंह से बात कभी जीवन में निकलेगी नहीं ये स्वाभावी नहीं मेरा तो हाँ फिर उनको तीसरी मिल गई बातों ही बातों में ऐसा हाँ यह तो उनके घर भी ऐसा हुआ था हे भगवान मैंने तुमसे कह दिया देखो तुम किसी से मत कहना उनकी पत्नी ने मुझे बड़े विश्वास में लेके कहा था ना ना मेरा तो ये स्वभाव ही नहीं है तो अति कोमलता इसमें निंदा नहीं है ध्यान रखना ये मातृ हृदय की कोमलता प्रभु ने उनको कोमल ज्यादा बना दिया अब आपने कोई बात बता दी पीछे से आपका कोई शत्रु आया और झूठे के आंसू बहा करके आपकी पत्नी के सामने बैठकर रोने लगा यह रोना तो किसी का देख ही नहीं सकते अब आपका शत्रु रोते रोते आपकी अनुपस्थिति में जो कुछ भी इनसे पूछेगा सब बता देंगी और वो तो जरूर बता देंगी जिसके लिए मना किया था अगला आदमी रो रहा है इसलिए विशेष परिस्थिति यदि ऐसी लग रही हो कि यह बात बिल्कुल आउट नहीं होनी चाहिए तो पत्नी से भी छुपाना पड़े और उसके लिए कदाचित एक बार असत्य बोलना पड़े तो एक बार की यह बिल्कुल छूट है परिस्थिति उससे ज्यादा बड़ी है तीसरी बात युद्ध जी का साफ भी है ये बात तो सब लोग जानते हैं महाराज कर्ण जो थे माता कुंती के पुत्र थे सबको मालूम है महाभारत के तीन जो विशिष्ट वीर हैं योगेश्वर कृष्ण भीष्म पितामह और श्रीमान कर्ण ये सर्वश्रेष्ठ तीन वीर हैं महाभारत के ण के बारे में तो क्या बताएं? हिंदी में एक पुस्तिका पढ़ता था मैं बचपन में नाम था रश्मि रथी क्या गजब का चित्रण है कर्ण के चरित्र का? पर काण ने दुर्योधन से मैत्री की और युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए सब लोग जानते हैं अब क्योंकि मारे गए जितने कौरव हैं वो युद्धस्थिर जी के ताऊ के बेटा है भाई है सगोत्री है इसलिए युदिस्त्री जी महाराज सबको पिंड दान कर रहे हैं सबको पिंडदान दे रहे थे माता कुंती ने आके कहा एक कर्ण के नाम से भी दे दो बेटा बोले क्यों कर्ण हमारी जाति का नहीं बिरादरी का नहीं गोत्र का नहीं खानदान का नहीं माता फिर कर्ण का पिंडदान मैं कैसे करता हूं उसको श्राद्ध मैं कैसे कर सकता हूं माता कुंती की आंखों में आंसू आ गए तू तू कैसी बात कर रहा बेटा अरे करना तो तेरा खास बड़ा भाई था तो क्या कहती है आप माता बोले कुंती होज राजा जिन्होंने मुझे पाला दत्तक पुत्री के रूप में जब मैं वहां पर थी बचपन में तो संत दुर्भाषा आए थे बेटा मैंने बड़ी निष्ठा से उनकी सेवा की समय पर जल देना फूल पहुंचाना माला पहुंचानी जाते समय मैं इतने प्रसन्न हुए मुझसे बोले बेटी तूने बहुत सेवा की है मांग क्या चाहिए मैंने कहा बाबा कुछ भी नहीं चाहिए जाते जाते वो मुझे मंत्र देकर चले गए बेटी इस मंत्र से जिस किसी देवता का तू आमंत्रण करेगी वो देवता तुरंत तेरे सामने उपस्थित हो जाएगा और वो चली गई अब मैंने एक दिन ऐसे ही ऐसे ही कुतूहल बस मंत्र पढ़ा सूरज को और देखा सूर्य आ गए ने बोले क्या चाहिए बोलो मैंने कहा नहीं चाहिए कुछ नहीं मैंने तो वो मंत्र की परीक्षा के लिए आपको ऐसे ही बुला लिया क्षमा करें सूरज ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता हम लोग देव हैं आते हैं तो कुछ देते हैं अब देवी आपके यहां मेरे जैसे सुंदर पुत्र प्रकट होगा कुंती बोली क्या कह रहे हैं आप मैं तो कुमारी हूं महाराज नहीं नहीं मुझे ये आप जाइए और ये वरदान मेरे को नहीं चाहिए सूर्य बोले आप कन्या ही रहेंगी ये तो मंत्र शक्ति से होगा लेकिन मैं समाज को क्या बताती हूं दिष्ठ मैंने डर की वजह से लोक लाज की वजह से उस बच्चे को लता पत्थरों में लपेटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया और बालक गंगा में बहता जा रहा है तो अधिरथ नाम के सूत जिनकी पत्नी का नाम है राधा तो अधिरथ नाम के सूत की पत्नी राधा ने मेरे बच्चे को नदी से लेकर गोदी में उसको आश्रय दिया और कुंती का पुत्र जो कौंते या कर्ण है वो राधा का पुत्र राधे हो गया तेरा खास बड़ा भाई था महात्मा युधिष्ठिर जी की आंखों में आंसू छल चल छलागे माता ये तुमने क्या किया इतने बड़े अतिर्थी वीर को तुमने कितनी सहजता से मरने दिया ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई मैं जब कभी कर्ण के पैरों की ओर देखता था तो मुझे लगता तो था कि करण के पैर माता कुंती के चरणों से मेल क्यों खाते मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि करण हमारा भाई हो सकता और गंभीर बात तुमने हमसे छुपाई माता मैं साप देता हूं कि आज के बाद कोई वंदनीय माता भी अपने हृदय में किसी बात को बहुत काल तक छुपाकर नहीं रख सकेगी तो शायद युद्धष्ठी जी का साप भी इनके हृदय की कोमलता में एक कारण बन गया हो इसलिए अति गंभीर विषय पर ज्यादा आवश्यकता दिखाई देती हो एक बार यानी कि सिर्फ एक बार माताओं से भी किसी बात को छुपाने में हमें असत्य का आश्रय लेना पड़े एक बार की छूट है स्त्री सु और नर्म हसी मजाक में हमारे मुख से झूठ निकल जाए देखो वो सत्य तो नहीं है लेकिन उस असत्य का दोष नहीं होता विवाह अब शादी विवाह में किसी कन्या की हमें थोड़ी ज्यादा ही प्रशंसा करनी पड़े अब कई बार ऐसा हो जाता है महाराज आप उस परिवार में कथा के लिए पधारे थे उसी परिवार की बेटी हमारे घर में बहू बन के आ रही है आपने देखा होगा कैसी है कन्या अब भले ही मैंने उसको देखा नहीं है तो अभी एक बार तो मुझे जरूर कहना चाहिए बहुत सुशीला है बहुत अच्छी है बहुत शिक्षित है आप लोग अपनी मर्यादा और हिसाब से देख लीजिए लेकिन बेटी अच्छी है तो उसमें दोष नहीं लगता और वृत्तर थे अपना संपूर्ण धन यदि नष्ट होने का अवसर उपस्थित हो गया और मैं जानता हूं कि आज मैं केवल सत्य पर ही टिका रहा तो यह धन संपूर्ण नष्ट हो जाएगा परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा तो एक बार परिवार को ध्यान में रखना सत्य बोलकर वो धन बचाना पड़े तो दोष नहीं लगता वैसे उसको हम सत्य तो नहीं कह सकते प्रत्यर्थे और प्राण संकटे किसी व्यक्ति के प्राण संकट में पड़ गए हैं और हमको लगता है इसको एक अवसर मिल जाए तो यह बदल सकता है तो उस व्यक्ति के जीवन को ध्यान में रखते हुए एक बार उसके प्राणों को बचाने की कामना से ऐसा करना पड़े तो दोस्त नहीं है और गौ ब्राह्मणार्थ हिंसाया शास्त्र कहते हैं गौहत्या को रोकने के लिए तो हमें कुछ भी करना पड़े करना चाहिए उसके लिए कोई दोष नहीं है ब्राह्मण की वृत्ति की रक्षा के लिए या किसी भी प्राणी की हिंसा को रोकने के लिए एक बार ऐसा करना पड़े तो उसमें दोष नहीं होता आपके पूरे धन को नष्ट होने का समय आ गया है और वैसे भी प्रजा की संपत्ति के पंद्रह प्रतिशत से ज्यादा दान करने का भी आपको अधिकार नहीं है इसने महाराज महाराजा मना कर दी कि मैंने देने की कोई बात नहीं की पधारिया बली ने बहुत सुंदर बात के कहे महाराज मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं यदि साक्षात भगवान है तो सब कुछ लूट खन के ले जाएं परवाह नहीं है लोग ये तो कहेंगे बली क्या भगवान भी मांगने को आए तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे और यदि ये भगवान नहीं है कोई ब्रह्मरसी है तो मेरे भारत का ऋषि जितना बोलता है उतना ही लेगा उससे एक इंची भी ज्यादा नहीं ले सकता भारत के ऋषि तो बचन के ही धनी होते भगवान मुस्कुरा के बोले सुनिए आप गुरु और शिष्य दोनों की कोई गोपनीय मंत्रणा चल रही है क्या तो फिर मैं जाता हूं अभी इच्छा नहीं है तो रहने दो फिर खे आ जाएंगे बल का महाराज दो मिनट बाद किसने देखा गुरु जी आप विष्णु पुराण में तो आता कमल को कमंडल की नली में भी बैठ गए थे शुक्राचार्य आचार्य जी भगवान ने कुशा के आसन से उसमें ऐसे करके कहते हैं उनकी एक पधरा दी बोलो जय श्री कृष्ण लेकिन मनीषियों का मंतव्य है कि भगवान ने ऐसा करके शुक्राचार्य क्यों कदाचित यह बताया होगा कि आप आचार्य हैं, कुल गुरु हैं और कुल गुरु वही श्रेष्ठ होता है गुरु जो सबको एक नजर से देखे दो नजर से नहीं भेद दृष्टि दो दृष्टि, दृष्टि दृष्टि अभेद द्रिश्टी ही एक शुक्राचार्य हाँ। तो साप देखते चले गए हा बलि ने कहा ठीक है महाराज जी अब लीजिए संकल्प भगवान बोले तो फिर जल्दी बोलो बामन रूप आय प्रत्वीम और संकल्प जब हो गया अब प्रणाम करो बलि ने साष्ट दंडवध करी और उठकर कर के देखा तो जहां भगवान का मुखारबिंद था वहां तो चरण ही है बलि ने ऐसा करके देखा तो मुंह तो दिखता ही नहीं कहा गया विराट बन गए मेरे गोविंद बोले विराट भगवान ने की अत विराट का रूप धारण कर लिया एक चरण को नीचे स्थापित किया दूसरा चरण इतना लंबा कि त्रिलोकी तो बीच में ही आ गई और भगवान का द्वितीय चरण जब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने उनके ज, चरण को धोकर जल कमंडल में रख लिया वही तो गंगा माता है महाराज पूरा ब्रह्मांड प्रभु के शरीर में आ गया दैत्यलोकु तो मारने दौड़े बड़ा धोखा किया है ये विष्णु ने आकर के लेकिन बलि का कोई कुछ नहीं कहेगा ये मेरे प्रभु हैं और मैंने संकल्प दिया है जैसा इनको रुच कर लगे करने दो त्रिलोकी को नापने के बाद में भगवान बलि के सामने खड़े हो गए बोरे आपने तीन पैर धरती देने का बाकायदा संकल्प किया था और जो संकल्प करके पूर्ण नहीं करता वो नरकगामी हो सकता है गरुड़ जी ने आकर के पास में बांध करके डाल दिया पड़े रहो बताओ तीसरा चरण कहां रखें आजकल का भगत होता तो सीधा ही बोल देता महाराज संकल्प लेते समय तो आप तीन बिलाान के थे नापने के लिए लंबे हो गए तो मैंने ठेका ले रखा सब बात का छोटे होकर नाप लो मैं मना कब करता जी पर ऐसी बुद्धिमानी का परिचय नहीं देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है कम से कम भगवान के सामने राजा बलि के मन में जरा भी क्षोभ नहीं है चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं है जरा भी चिंता का भाव नहीं है हाथ जोड़कर बैठ गए भगवान ने कहा तीसरा रखें बलि ने कितना सुंदर जवाब दिया आपने कहा तो प्रभु नरक वर्क में जाने का तो मुझे डर नहीं लगता मैं तो डरता हूं तो सिर्फ एक मात से कि कि किसी ब्रह्मषि को दिया गया मेरा वचन झूठा ना यद्युत श्लोक भेरित बचो व्यलीकं सुरवर्य मेरे किृत तलंबन पदम तृतीय कुज आप तीसरे चरण को मेरे सिर पर रख दीजिए क्योंकि बताइए धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बोले मालिक तो धन से सौगुना बड़ा होता है तो अभी तक तो आपने मेरे धन को ही तो नापा है केशव मालिक तो बाकी है पदम तृतीयम में निजम बली का इतना कहना था मेरे गोविंद के नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े अरे बली आया था तुमको छलने के लिए पर तेरी श्रद्धा ने तो मुझको छल लिया आया था तुम्हें लूटने के लिए पर तेरे प्यार ने मुझे लूट लिया तीसरा चरण प्रभु ने बलि के सिर पर रखा लेकिन बलि की पत्नी तो बलि से भी चार हाथ आ गए भगवान से मुस्कुरा के बोली क्रीडा क्रीडार्थमात्म इदम् त्रिजगत कृतम ते स्वाम्यम तु तत्र खुधियो पर ईसु ये पूरा विश्व प्रपंच आपकी क्रीड़ा है ये मनुष्य की बहुत बड़ी गलती है कि अपने आप को इसका मालिक बोलता है स्वाम्यम तु तत्र कधियो पर ईस मेरे पति को आपने त्रिलोकी का राज्य दिया ये बड़ी कृपा थी और आज लूट लिया ये तो डबल कृपा है आपकी संपत्ति आपके पास इसमें किसी का क्या है? कहते हैं आकाश से प्रहलाद जी उतर के आए प्रहलाद बली के खास बाबा है दादाजी को देखा तो बली तो प्रणाम भी नहीं कर सकते है। क्यों बंदा पड़ा बेचारा नहीं प्रहलाद जी को दंडवध करते कितने दिन बाद आज आए हैं बाबा ऊपर से भगवान के चरणों में प्रहलाद ने प्रणाम किया और एक और सुंदर बात कह दी वत्तम पदमेंद्रजितम हृतम तदेवाद्य तथे वशोभनम त्रिलोकी का साम्राज्य मेरे पौत्र को आपने प्रदान किया ये कृपा है और हृतम तदेवाद्य तथे शोभनम आज आपने वो सब ले लिया ये तो और ज्यादा आनंद की बात है ने? और सुंदर बात है आप दें वो कृपा लें वो डबल कृपा ब्रह्मा जी के सामने प्रभु ने प्रहलाद से कहा तुम्हारा पवित्र तो तुमसे भी आगे निकला ब्रह्मा बोले बंधा पड़ा है बेचारा इसको खोल तो दीजिए प्रभु प्रभु ने अपनी महिमा बताई अपने स्वभाव को बताया और प्रहलाद से बोले वत्स प्रहलाद भद्रम ते सुतलालयम सुतल आलय प्रहलाद आस्य मैंने सुतल लोक का राज्य तुम्हारे पौत्र बलि को दिया तुम वहां जाओ कैसा है सुतल बोले सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थियम स्वर्गवासियों के लिए भी बंदनी जो सुतल लोक है उसका राज्य मैंने बलि को दिया अब ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया है त्रिलोक की भगवान ने स्वर्ग में देवताओं को दे दी फिर बोले बलि की जो इच्छा हो उस बली महाराज मांग सकते हैं। बलि बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान बोले तुम मांग लो कहोगे मुझे त्रिलोकी चाहिए तो चाहे हमें इंद्र से युद्ध ही क्यों न करना पड़े मैं त्रिलोकी तुम्हें दिला सकता हूं बलि बोले न तीन चाहिए न तीस चाहिए न तीन सौ न तीन तो क्या चाहिए बोल एक ही बर दे दो ना प्रभु जब भी महल से बाहर निकलू तो सर्वप्रथम आपका दर्शन द्वार पे करू और जब भी महल में अंदर प्रवेश करूं तो आपका दर्शन करके ही प्रवेश करूं भगवान बोले इसका मतलब तो ये हुआ कि हम तुम्हारे चपरासी हो जाए बलि बोले ऐसा मैंने कब कहा बोले और तुमने क्या कहा आप कब आएंगे अंदर और कब आएंगे बाहर हमको क्या मालूम और दोनों टाइम आप पहले हमको देखोगे ये तो तभी हो सकता है ना जब डंडा लेते हम द्वार पर खड़े रहे खबरदार घड़ी कमान क्या बोलते ठीक है दिया और कह दिया प्रभु ने प्रमाण पत्र नित्यम दृष्टा सीमा तत्र गदापाणि पाणी अपने महल के द्वार पर हाथ में गदा लेकर के मुझे खड़ा हुआ तुम हमेशा देखोगे मेरा आशीर्वाद भाव के बस में है भगवान भाव के बस में है भगवान भाव बिना सब साधन झूठो वीरथा सकल विधान भाव के बस में हे भगवान भाव नहीं तो निधिवन मधुवन भाव नहीं तो निधिवन मधुवन लागत सब बीरान भाव होय तो जित देखूं तित दीखत सुंदर श्यान भाव के बस में है भगवान भाव नहीं तो हर मंदिर में भाव नहीं तो हर मंदिर में दीर्घत बस पाषाण और भाव होए तो पाषाणों में प्रगट होए भगवान भाव के बस में हे भगवान बरसावत रस राजस रस करत रसिक नित पान कुंजन कुंजल डोलत राजो सुन मुरली की तान भाव के बस में है भगवान ये प्रभु का स्वभाव है भाव में गोविंद वास करता है भाव नहीं तो निधिवन मधुवन लागत सब और भाव होए तो जित देखूं तित दीखत सुंदर श्याम यह बहुत विचित्र बात है बलि के द्वार पर गोविंद दरबान बन के रहे अब तो वही बलि इंद्र हैं और प्रभु उपेंद्र के रूप में हैं। अगले मनमंत्र में ऐसा करने को बोले थे अभी वही मनमंत्र चल रहा है जिसमें बलि इंद्र हैं और गोविंद उपेंद्र हैं। अच्छा पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण लक्ष्मी के रूप से लक्ष्मी के साथ प्रभु नारायण रूप से वैकुंठ चले गए और दरबान रूप से बलि क्या रह गए एक और बात सत्यप्रत राजा की कामना की पूर्ति के लिए भगवान मत्स्य बनकर के पधारे और उन्होंने वेदों की सुरक्षा तो की ही थी प्रलयंकारी संपूर्ण दृश्य राजा को दिखाया और प्रलयंकारी दृश्य दिखा करके उनकी शंकाओं का समाधान किया उनको बहुत सुंदर उपदेश कर दिया ध्यान से सुनने की बात है एक और बात आपसे निवेदन करें परमात्मा के चौबीसों अवतार जो हैं परीक्षित के सभी अद्भुत हैं पर मनुष्य के जीवन से ज्यादा कनेक्शन रखने वाला जो चरित्र है वो तो दो हैं। रामावतार और श्री कृष्णावतार एक दिन मैंने कहा था कि दोनों में अंतर तो नहीं है वैसे इस प्रसंग पर भी बहुत चर्चाएं होती हैं विद्वानों में कृष्ण सोले कला राम जी बारह कला अब पता नहीं वो मनोविनोद में ऐसा करते हैं कि वास्तव में ऐसा करते हैं संतों की बात तो संत ही जाने माय डियर उनकी महिमा कौन समझ सकता है लेकिन यह बात नितांत सत्य है कि राम और कृष्ण में अंतर नहीं है भगवान राम बारह कला पूर्ण है और कृष्ण जो हैं वो, वो सोलह कला पूर्ण है इसलिए कृष्ण ही परिपूर्णतम हैं एते चांस कलापुन से कृष्ण तू भगवान स्वयं मुझे ऐसा लगता है कि राम भी सोलह कला पूर्ण है मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते प्रभु राम ने अपनी चार कलाओं को ज्यादा प्रकट नहीं किया राम सोलह कला पूर्ण न होते तो राम के नाम के आगे चंद्र कभी लगता ही नहीं राम चंद्र इससे वो सोलह कला पूर्ण ही है अंतर तो है ही नहीं राम कृष्ण दो एक ही अंतर नहीं निमेश इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल विशेष भगवान राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है राजन इसलिए राम ने जो किया है वो करो कृष्ण ने जो कहा है वो करो कृष्ण का योगेश्वर चरित्र है और एक और बात आपसे कह दूं भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में ज्यादा योग्य स्वरता यदि कहीं परिलक्षित होती है तो वो केवल ब्रज की लीला ब्रजमंडल में श्री कृष्ण ग्यारह दिन और छप्पन ग्यारह वर्ष और छप्पन दिन तक रहे बस तो ग्यारह वर्ष और छप्पन दिन जो कृष्ण का चरित्र है वो चरित्र बिल्कुल जीवन में उतारने योग्य नहीं है यानी मनुष्य उतार भी नहीं सकता सात दिन का बच्चा पूतना को मार रहा है यह मनुष्य की सामर्थ्य है ही नहीं छह महीने का बच्चा सतना सुर से युद्ध कर रहा है यह मनुष्य कर ही नहीं सकता एक वर्ष का बालक तृणावर्त को मार रहा है यह मानव का कर्म नहीं है पांच वर्ष का बच्चा अग्नि को पी रहा है दावाग्नि मुंह खोला पूरी अग्नि पी गई ये मनुष्य का कर्तव्य मनुष्य कर ही नहीं सकता इसलिए कृष्ण ने ब्रज में ग्यारह बार छप्पन दिन की जो लीलाएं की हैं वो तो केवल चिंतन की लीला है ध्यान की लीला है जीवन में उतारने की लीला नहीं है क्योंकि वो भगवान की लीला है योगेश्वर की लीला है हाँ ईश्वरान बचा सत्यम तथईव आचरितम क्वचित मथुरा के बाद द्वारका की लीलाएं जो गोविंद ने की उसमें कुछ कुछ लीलाएं जीवन में उतारने योग्य सब तो वो भी नहीं लेकिन रामचरित्र का तो संपूर्ण प्रसंग जीवनोपयोगी है क्योंकि राम जी ने रामचरित्र करके मनुष्यता का पाठ पठाया भगवत्ता नहीं दिखाई यही तो अंतर है राम और कृष्ण में राम से जब भी किसी ने पूछा आपका परिचय तो राम जी बोले दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र संतों के चरणों का दास मैं राम और कृष्ण ने अपने जीवन में पचास हजार बार से ज्यादा कहा है मैं भगवान हूं मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा राम ने कभी कहा नहीं कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं क्योंकि योगेश्वर का चरित्र है यह पूर्ण ईश्वरीय चरित्र है पर राम जो ईश्वर हैं उन्होंने मानवता को दिखाया है ईश्वरता को छुपाया है यही दोनों में अंतर है वस्तुतः तो तो तो राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है शास्त्र दृष्टि से तो ये बात माननी चाहिए ही इन्हीं के वंश में बेटा नभग हुआ नभग का नाभाग हुआ नाभाग के अम्बरीश हुए एकासी व्रत करते थे दुर्भाषा जी परीक्षा लेने आए और परीक्षा में अम्बरीश पास हो गए इस वंश में युवनास्त्र हुए युवनाश्र के मानधाता हुए मानधाता की पचास कन्याएं सौभरी को ब्याई गई त्रिवंदन हुए फिर त्रिशंकु हुए फिर हरिश्चंद्र हुए आगे चलकर बाहुक हुए जिनके बेटा सगर हुए सगर की दो पत्नियों में एक के एक बेटा हुआ असमंजस एक के मांस पिंड हुआ जिसको क्रोध में आकर टुकड़े कर दिए और साठ हो गए असमंजस की शादी हुई पुत्र का नाम अंशुमान पर हजार जो सगर पुत्र हैं कुछ उद हैं असमंजस घर से निष्कासित कर दिए गए क्योंकि वो पागलों की वृत्ति में रहते सगर के इन साठ पुत्रों ने भगवान कपिल का अपमान किया क्योंकि इंद्र लेके इतने थे घोड़ा चुरा के यज्ञी पशु और भगवान कपिल के आश्रम पर बांधकर वो अंतर्धान हो गए सगर के पुत्रों ने उनको चोर समझा मारने दौड़े कपिल के नेत्र खुलते ही सब जल के राख हो गए ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में जलकर जो नष्ट होता है उसकी मुक्ति नहीं होती है, ऐसा लिखा अंशमान ने बहुत प्रार्थना की ऋषि कपिल और महात्माओं ने कहा बामन भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक में गया और उसको धोकर के जल कमंडल में जो ब्रह्मा ने रखा वही जल इन सगर के पुत्रों की भस्मी पर डाल दिया जाए तो मुक्त हो जाएंगे अब गंगा माता को ब्रह्मा के कमंडल से कौन लेके आए अंशुमान ने तप किया गंगा न आ सकी। अंशुमान के पुत्र महाराज दिलीप हुए दिलीप ने तप किया गंगा को न ला सके दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ गंगा माता आई ब्रह्मांड कटा का भेदन करके सबसे पहले तो ध्रुवलोक में आई सप्तर मंडल पर आई फिर शिव जी की जटा में पधारी और शिव जटा से सुमेरू पर गिरी सुमेरु से हिमालय पर आई और गंगोत्री से प्रारंभ हो गई वहां बैठा था तो एक महात्मा ये क्षत्रिय महात्मा थे नाम था इनका जहनु मुनि राजर्षि माता गंगा जी की धवल धारा तीव्र गति से आ रही थी कलकल कलकल -कल करती हुई महात्मा जी की झोपड़ी उधर थी कुटिया सो वो उड़ा दी कुटिया बह गई जानू बोले अच्छा सो बाबा ने ओक लगाई और गंगा को पी गए भगीरथ ने पीछे देखा तो गंगा जी है ही नहीं माता कहा गई हनू बोले प्यास लगी थी सो हम पी गए प्रार्थना करी अब जहनू ने सोचे गंगा को मुख से निकालू तो उच्छिष्ट हो जाएंगी अब झूठी गंगा से फिर अभिषेक कैसे होगा इसलिए ऋषि जहनु ने अपने कान में से गंगा निकाल दी कोई कहते हैं जंगा फाड़ के निकाल दी और गंगा माता आ रही है अब देखो ध्यान से सुनने की बात यह है कि गोविंद के चरणों से निकलने की वजह से गंगा माता का एक नाम है विष्णुपदी विष्णुपदी जहनु मुनि के द्वारा प्रकट करने से नाम जहनवी भी, भी है शिव जटाओं में होकर पधारी तो नाम जटा शंकरी भी है बड़ा पवित्र नाम है गंगे गंगे तियो ब्रुयात योजना ती ब्रूयादर मुच्य सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम से गति गंगा गंगा गंगा इस नाम को यदि ४०० कोस की दूरी से १२०० किलोमीटर की दूरी से कोई पुकारता है पाप से मुक्त होकर वह विष्णुलोक को प्रस्थान कर जाता है ऐसा गंगा जी का स्वरूप है बोली गंगा माता की अरे सुनो भगीरथ जी लेके आए ना इसलिए इनका नाम भागीरथी भी हो गया अलकनंदा भी नाम है सुरसरी भी उनका नाम है अनेक नामों से उनको पुकारा जाता है गीरथ के बेटिया श्रुत हुए श्रुत के बेठिया सुदास हुए उन्हें कल्माशपात भी कहते हैं और इन्हीं सुदास महाराज के यहां पर आगे चलकर के खटवांग हुए खटवांगात दीर्घ बाघु तस्मात्थुश अजस्ततो महाराज तस्मात दशरथो भवत खटवांग के बेटिया दीर्घबाहु हुए दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए उनके बेटिया फिर दिलीप हुए रघु के पुत्र दिलीप जिनको पृथु कहते हैं और उनके पुत्र हुए अज और अज के ही पुत्र कहलाए महात्मा दशरथ कैसा निर्मल जीवन कैसी अद्भुत उनकी मनस्थिति अयोध्या के सम्राट हैं महाराज दशरथ और हम लोग सब अवध में प्रवेश करने जा रहे हैं दशरथ का मतलब होता है दसों दिशाओं में जिनका यश है दसों दिशाओं में जिनके रथ को आवाद गति से चलने की सामर्थ्य प्राप्त है वे महाराज दशरथ हैं अवध के तो वे सम्राट हैं अयोध्या बहुत ध्यान देना असल में तो अयोध्या का मतलब होता है जहां कभी युद्ध नहीं होता उसी को अयोध्या बोलते हैं अवध का मायने होता है जहां कभी किसी निरपराध का बध नहीं किया जाए उसी को अवध कहते हैं लेकिन यहां महात्मा दशरथ के मन में आजकल थोड़ी चिंता है तीन भारजा हैं महारानी कौशल्या महारानी सुमित्रा महारानी कई लेकिन मन में बड़ी चिंता है और मन में इतनी चिंता हो ही निमल विवेक उर गुरुसन किऊ दुराव मन में कोई टेंशन आवे तो पड़ोसी को तो कभी बताना ही नहीं है लेकिन गुरु जी से कभी छुपाना नहीं गुरुदेव से तो बताना ही चाहिए उनसे कैसे छुपा सकते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं आइए हम उसका चिंतन करें पति मन कोई तर्पण करने वाला भी ना होगा गुरुदेव क्या सूर्य वंश का मैं अंतिम राजा कहलाऊंगा आप जैसे महापुरुष रूपी कल्पवृक्ष के नीचे रहने वाले के जीवन में दारिद्र्य नहीं होना चाहिए वशिष्ठ जी महाराज मुस्कुराखन के बोले चार पुत्र होंगे हो ये सूतचारी क्योंकि मुझे मालूम था कि आपके घर त्मर ब्रह्म अवतरित होने वाले हैं तभी तो मैंने पुरोहित कर्म स्वीकार किया था रघुवंश का अन्यथा यह कोई उत्तम कर्म तो नहीं है और महाराज आपके घर चार पुत्र हो फिर भी हमें सत्कर्म तो करना चाहिए बड़ी निष्ठा से पुत्र कामेष्टि प्रारंभ हुई और अंत में आहुति जब डाली गई तो साक्षात अग्निदेव देवताओं के दूत के रूप में प्रकट हो गए चरु है महाराज दशरथ अपनी तीनों भारजाओं को इसे प्रदान करें तो उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी वशिष्ठ देव ने उसमें आशीर्वचन कहा अपने चरु का एक भाग उन्होंने श्री कौशल्या जी को प्रदान किया दूसरा भाग महारानी केकई जी को दिया कहते हैं तीसरा भाग सुमित्रा जी को प्रदान किया था ऊपर से एक चील उड़ती हुई आई चील पक्षिणी और महाराणी सुमित्रा जी के हाथ से चरू को लेकर अनंत आकाश में चली गई केसरा केसराचंद नाम के पर्वत पर वृक्ष की डाली पर बैठी वहां नीचे बैठी थी माता अंजनी पक्षिणी को कुछ बोलने का मन हुआ उसके मुंह से वो चरू निकलकर माता अंजनी के हाथ में गिरा अंजनी ने उसे शिव प्रसाद समझ कर के स्वीकार कर लिया इसी से श्री हनुमंत महाराज का प्राकट्य हुआ हनुमान जी प्रकट हुए लेकिन लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन और लास्ट में लिखा है पवन तनय संकट हरन हनुमान जी शंकर सुवन है फिर केसरी के पुत्र हैं और कहते हैं पवन तने तने माने बेटा तीन तीन पिताजी शंकर जी केसरी जी और पवन जी कहते हैं शिव तने तो इसलिए हैं वो कि शंकर ही हनुमंत के रूप में अवतार लिए हैं अवतार होने के नाते वो शिव तने हो सकते हैं और पवन तोने क्यों बोले पवन ने ही तो हनुमान को पाला है और पालने वाला पिता तो जन्म देने वाले पिता से भी प्रथम वंदनीय होता है नंद बाबा का स्थान किसी भी मायने में बसुदेव से 21 है 19 नहीं है तो पवन तो नहीं है और केसरी की पत्नी तो अंजना है ही उसमें से किसी को आपत्ति होनी क्यों माता सुमित्रा ने कहा मुझे तो पुत्र असंभव क्यों चरु तो पक्षी ले गया माता कौशल्या बोली अभी हमने चरु भक्षण नहीं किया उसका आधा भक्त तुम ले लो चलो कौशल्या जी ने अपना स्वरूप प्रदान किया मां सुमित्रा पा गई केकी बोली मैंने भी अभी पाया नहीं चलो आधा हमारे से भी ले लो उसे भी पा गई तो दो बार पाया न, इसलिए उनको दो पुत्र हुए तो सुमित्रा माने एक बड़ी अच्छी बात कही आप दोनों ने अपना स्वरूप प्रदान करके मुझ पर कृपा की है मैं आपको वचन देती हूं यदि मुझे दो पुत्र हो गए तो मैं अपने दोनों पुत्रों को आपके दोनों पुत्रों की सेवा में समर्पित कर दूंगी यह मेरा वचन है पक्का इसलिए सुमित्रा का बड़ा बेटा राम की सेवा में और छोटा बेटा भरत की सेवा में हमेशा रहा धीरे धीरे समय निकल रहा है अयोध्या चारों तरफ से सुंदर है जहां कभी किसी निरपराध को मारा नहीं जाता उसको अवध कहते हैं जहां कुत्ते की बात भी बड़े गौर से सुनी जाती है उसको अवध कहते हैं अयोध्या जैसी पवित्र भूमि पूर्व के राजनीतिक लोगों की मूर्खतापूर्ण भूलों की वजह से भगवान राम की पवित्र जन्मस्थली विवादास्पद होती चली गई कितना बड़ा दुर्भाग्य से हिंदू राष्ट्र का अयोध्या जहां परमात्मा राघवेंद्र पधारे प्रत्येक हिंदू के प्राण प्रभु राघवेंद्र का जहां प्राकट्य हुआ है। और हिंदुओं के ही राष्ट्र में हिंदुओं के ही परमादरणीय हिंदुओं के ही प्राण पूर्ण देव राम की जन्मस्थली पर हम एक मंदिर नहीं बना पाते इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन का और हो क्या सकता है आप जरा विचार करके देखें हु? पूर्व के राजनीतिक लोगों की मूर्खतापूर्ण ऐतिहासिक भूलों ने इस राष्ट्र की जो दुर्गति की है उस दुर्गति से इसको बचाने का संकल्प तो हमें लेना ही होगा इसके लिए सतत प्रयास करने होंगे जागरूकता बढ़ी है पर संतोष लायक नहीं है बोलो जय श्री कृष्ण अयोध्या में।, में आज आनंद की वृष्टि हो रही है आनंद का वर्षण हो रहा है धीरे धीरे धीरे धीरे आया चैत्र मास चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और मंगलवार परमात्मा श्री राघवेंद्र परमात्मा श्रीमन नारायण देखो नारायण स्वयं कौशल्यानंदन राम के रूप में पधारे और विष्णु स्वयं केकी नंदन भरत के रूप में पधारे शेष नाग जी स्वयं सुमित्र नंद्रन लक्ष्मण के रूप में पधारे और ब्रह्मांश ही साक्षात शत्रुघ्न जी महाराज है लेकिन माता ने जब दर्शन किया चारों तरफ से महल बंद है क्या संगचक्रम सिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी क्षणम कौस्तु श्रिय नमा विष्णु श्रीचा चतुर्भुज संघ चक्र गदापदारी नारायण माता कौसल्या के भवन में प्रकट है चार भुजाएं है मैया ने उनका दर्शन किया चारों तरफ से महल बंद है इसलिए बोलते हैं हितकारी, इनकी पोलपट्टी कौसल्या को ही मालूम है राम जी बोले माता आपने और आपके पतिदेव ने बड़ी तपस्या करी में, और मैंने पूछा तो कहा था कि चाहो तुम समान सुत प्रभुषण कवन दुराओ मैं आपका पुत्र बनकर के आ गया मैया बोली वो तो बरोबर है लेकिन मैंने पुत्र बन के आने को कहा था आप तो पिताश्री बन के आए हैं क्यों बड़े चार हाथ का कहीं बैठा होता क्या चार हाथों वाला कोई पुत्र होता क्या राम जी बोले हम तो जहां भी पुत्र बन करके जाते हैं ऐसी जाते हैं माता आप मेरे को पुत्र बोल दो मैं आपको माँ बोल दू मैया बोली आ चलेगा थोड़ी मनुष्य लीला करनी है थोड़ा सा आपको यह दो हाथ हटा नहीं होना राम जी ने तो आता डाली अब तो अच्छा माता अब तो मैं पुत्र बन गया मैया बोली बीस फुटा का बेटा इतना पुत्र राम जी छोटे हो गए अब तो माता मैं पुत्र बन गया ना अब तो द्वार खोलो अब बहुत बड़ी भीड़ लगी है बहुत माताएं बहुत बहने बड़े संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा मुनिंद्र मेरे दर्शन के लिए आएंगे सब अब द्वार खोलिए मैया बोली द्वार खोलूं और भीतर सब लोग आएंगे तो कहेंगे ये ये दुसाला वाला बेटा कहां से हुआ कपड़े तो उतारो रामजी बोले बहुत परेशान करती माता पहले कहती है हाथ हटाओ फिर कहती है छोटे हो जाओ बोलती हो बस्त्र ही उतार दो मैया बोली बालक जब जन्म लेते हैं तो नंगा ही होता है तुम्हारी तरह दुसाला पहन के नहीं आता है माता पुन बोली सोमत डोली तु ता रूपा की शिशु लीला अति प्रिय सुख परम अनुपा राम जी नन्हने से निर्वस्त्र बालक शिशु बन गए पलना में मैया ने सुलाया इशारे से बोले अब द्वार खोलें सब लोग दर्शन करने आएंगे मैया बोले रो तो सही बोले रोमी काय को बोले बालक जब जन्म लेता है तो रोता है आप तो बूढ़े बाबा की तरह सो रहे हो तो सुन बचन सुजाना रोदन थाना हो बालक सुरभूपा सो so प्रभु ने रोना शुरू कर दिया अब आकाश मंडल में आज सूर्य की खुशी का तो ठिकाना नहीं है क्योंकि सूर्य वंश में मेरे प्रभु पधारे सूर्य वंश में आए हैं रघुनंदन चंद्रमा ने थोड़ा सूरज से कहा आगे चलो न सब अपन को भी दर्शन करना है हाँ। सूर्य नारायण बुढ़े चुपचाप बैठे रहो मैंने बद बार नंबर आएगा भाई सूर्य जब तक अस्त नहीं हूं तो चंद्रमा निकले कैसे और निकले नहीं तो दर्शन करें कैसे और वहां लिखा है मास दिवस भा दिवसपुनि मर्मन जाना कोई एक महीने का दिन बना दिया सूर्य ने आगे जाते ही नहीं रथ तो समेत रवि थाके अपने रथ के सहित रवि सूरज रुक गए तो निशा कवन विधि हो टकटकी लगा के देख रहे तो चंद्रमा वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रहे तो राम जी ने पल्ला से कांटेक्ट किया और चंद्रमा से बोले काय करो तो क्या तकलीफ है सब लोग हंस रहे हैं बाहर नगाड़े बजने की तैयारी हो रही है हैं अबीर गुलाल लेके लोग बैठे पीले कपड़े दो दो घंटे से पहनकर खड़े तो क्या तकलीफ हो गई काय को का रोते हो चंद्रमा बोले जले पर नमक और डाल रहे एक तो आपने सूर्य वंश में अवतार लिया वो भी दिन के बारह बजे लिया बताओ रोऊ नहीं तो क्या हंसू सूरज आगे नहीं जाता तो मैं दर्शन कैसे करूं काय को कष्ट पाते हो जी इस बार सूर्य वंश में आए हैं अगली बार आएंगे तो चंद्र वंश में आ जाएंगे और सुनो इस बार दिन में 12 बजे आए हैं अगली बार रात में 12 बजे आ जाएंगे इस बार सूर्य ने एक महीने का दिन बनाया है अगली बार तुम छह महीना की रात बना देना क्योंकि दिन का स्वामी दिनेश है सूरज रात्रि का स्वामी राकेश है चंद्रमा अब तो खुश हो अजी कब आएगा द्वापर कब बनेंगे कृष्ण कब होगा अवतार तब तक तो मैं रोते रोते ही मर लूंगा राम अवतार में आप सबको सुख देते हैं सबको आनंद देता है मुझे क्या मिला भगवान ने कहा सुनो राम अवतार में तो जो मेरा नाम लेगा ना जी मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम जरूर लेगा इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या है राम पहले ही नाम कर दिया तो प्रातकालीन स्तुति गाइए बहुत श्रद्धा से I'm a man. अकारण करुणा कारण करू कल्पतरु द्युति विनंदक श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति भागवत महापुराण प्यारे प्रभु प्रेमियों गोविंद की महती कृपा माकात्यायनी के दिव्याशीवाद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 भागवत जी का परम पावन साप्ताहिक अनुष्ठान चल रहा है सत्यम विधा निजभृत्य भाई व्याति भूतेखिशात्मन अदृश्यतात्यभुतूप मुदहन स्तंभे सभाया न मृगम न मनुषम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 कोई उन्हें शांत न कर सके तो प्रहलाद ने स्तुति स्तृति का सत्य विधा ब्रह्मादेय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्विक वचसा प्रवाह नाराधि पुरगुण धुनाप्रू किंतोर स्मर हिसा में हरिग्र जाते असल में देखें तो मुझ में क्या है प्रहलाद कहते ज्ञान में प्रवेश नहीं है भक्ति का अवलंब नहीं है कर्म में प्रवृत्ति नहीं है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 सिरसी पद्म कर प्रसाद प्रहलाद जी कहते हैं असुर के खानदान में जन्म लेने वाला मैं निकृष्ट व्यक्ति और कवानुकंपा कहा आपकी विचित्र दिव्य अनुकंपा भगवान बोले मैंने अनुकंपा क्या कर दी खामी खा तो प्रहलाद जी कहते हैं आप सही सही बताना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 कितना बड़ा पुण्यात्मा हूं मैं किन शब्दों में बताऊं आपकी महिमा केशव और मेरी तो ये दसों इंद्रियां इंद्रिया जिहुवे कतोच्युत विकर सतिमा विप्ता शिष्णो नुदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राणोन्नत पर क्वच कर्म शक्ति बहव्य सपत्निया यह गेह पतिम लुनंती राम राम राम हालत खराब है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 णीता ये संसार के चक्र से मुझे बहुत डर लगता है कि चलती चाकी की देख के दिया कभी दो पाटन के बीच में साबुत बचान को संसार के चक्र से बहुत डर लगता है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 एक बालक भी जिस कुल में प्रहलाद जैसा जन्म ले ले गोविंद प्रहलाद को बिठा के तिलक करके चले गए अब नारजी महाराज ने यह प्रसंग युधिष्ठिर जी को बताया था आप सुन रहे थे कल पर युधिष्ठिर जी ने उनसे मानव धर्म वर्णाश्रम धर्म आदि के बारे में पूछ लिया मानव धर्म क्या है मनुष्यत्व क्या है